अब सब महाराज बानर तो भगे भगे महाराज आ गया पता नहीं कहां से आ गया महाराज जी अब तो खलबली खल मच गई खलबली मच गई महाराज जी तो भगवान ने कहा विभीषण से कि ये कौन जा रहा है इसका क्या परिचय तो विभीषण जी कहते हैं कि सही से विश्रव स पुत्र कुंभकर्ण प्रतापमान ये विश्व का पुत्र कुंभकर्ण है अस्य प्रमाण सदृश राक्षसो विद्यते इसके तरह प्रमाण वाला इसके तरह लंबा डील डोल वाला व्यक्ति इस समय संसार में और कोई नहीं है और महाराज राम जी से कह रहे हैं विभिषण कि महाराज एक बात बताएं कई बहुत भूखा है वो भूखा मैं जानते न इसको भूख बहुत लगती है और भूख लगती तो बहुत सभी लोगों को है लेकिन लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और भूखाहा का मतलब कि जो भूख बर्दाश्त कर ना पाए शुद्ध अवधि का शब्द है है है ना? तो ये बड़ा है और ये भूख को बर्दाश्त कर नहीं पाता है एकदम राम जी ये पैदा जब हुआ तब से भूखा पैदा हुआ जब पैदा हुआ तो इसको भूख लगी और जब भूख लगी तो इसने क्या किया महाराज जी कि ब्रह्मा जी के हजारों प्रजा को खा गया इक्के बार में हा? बालेन जात मात्रे नुधार्तेन महात्मा अभी भी महात्मा हो गया देखो है? ये जब पैरा हुआ महात्मा है? और जब भूख से पीड़ित हुआ है ना तो बख्श हमसे हम हमसे हम, हम हमारा एक मित्र है मैडम दुष्ट है समझे ना तो उसने कहा क्या कि महाराज आप लोग अन्याय करते हैं क्या न्याय करते हैं कि वाल्मीकि जी ने तो रावण को महात्मा कहा है और आप लोग उसकी दुर्दशा करते हैं हम क्या भैया वाल्मी जी ने गुम ग्रहण को भी महात्मा कहा है महात्मा महात्माते न जात मात्रे न बाले नाम जी प्रजानाम नाम सहस्त्री हजारों हजारों प्रजा को खाया गया तब है तो ब्रह्मा ने कहा कि बड़ा गड़बड़ है महाराज ये पहले दिन हजार साफ़ किया और जिंदगी में खाएगा तो हमारी सृष्टि तो हम बना, बना नहीं पाएंगे उतना जितना ही खत्म करेगा है ना अब महाराज जी इस प्रकार से परिचय दिया कुंभकर्ण का कुमकरण कौन है अब कुमकरण क्या करता है कि भ्रातुर्ण की चावीत जाकर के भाई के चरणों की वंदना करता है और कहता है हमारा अब हमको आज्ञा दीजिए तो रावण लगा कहने कि तुम तो सोते रहते हो तुमको कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है हु? सुसुप्त न जाना जानी से मम राम भयम मेरे ऊपर कितनी आपत्ति आ गई है समुद्रम लंग तू मूलम न परिकृत एश दासमान दशरथ के पुत्र गंदे आज तो रावण बड़ा अच्छा लग रहा है देखो कौन कहते किसने सब किया है कि दशरथ नंदन राम ने किया है खरी दशरथ नंदन नहीं कह रहे श्रीमान दशरथ नंदन है ये नोट करने का भी जी। सुग्रीव सही तो उबली समुद्रम लंगई तवा तू मूलम न परिकृंत ये तो हमारा जड़ ही साफ कर दे रहे हैं अब इस समय लंका की स्थिति यह है कुंभकर्ण क्या है भैया कि हमारा खजाना सब खाली हो गया है हमारा खजाना सब खाली हो गया है और जवान तो सब मर गए अब तो लंका में कौन बचा है स्त्रियां बची हैं बालक बचे हैं और बुढ़्ढे बच गए हैं बस और जवान तो सब पल्ली पार हो गए महाराज सर्व क्षपित कोशं सत्व अभ्युप्य माम त्राही स्वाम त्रा स्वीमाम पुरी लंकाम बाल वृद्धावशेषिताम ऐसी लंका या बाल में दोनों का अध्याहार करिएगा बाल में स्त्री भी है और बालक भी है, दोनों है बाल वृद्धावशेषिता यही बचे हैं अब रावण लगा कहने कि तुमने हमको हमने तुमको पहले कहा था कभी तुमने उसको माना नहीं है? और जब ये ऐसा था तो पहले भी तुमने हमको तुमको कहना चाहिए था प्रथम भाई महाराज कृत्यम एतद अचिंत केवलम वीर दर्पण नानुबंधो विचारित तुमने केवल अपने बल के घमंड के कारण कुछ समझ नहीं पाए तुम हाँ? अब मारा सिखाने लग गए अब जब ये सिखाने लग गए तो श्री कुंभकर्ण के सिखाने के बाद रावण लगा सोचने कि तो ज्ञान बघाड़ने लग गया हाँ? तो रावण ने सोचा कि एक तो मेरे हाथ से गया ही था ये दूसरा भी जा रहा है क्योंकि ये भी कह रहा है मुझे राम जी का भक्त यह भी बन रहा है तो एक तो गया ही था और तो दूसरा भी जा रहा है आप समझ गए ही एक तो गया था अर्थात विभीषण जी और ये दूसरा भी हाथ से जब तो कहें ये नहीं जाएगा बहुत ध्यान से सुनना ये नहीं जाएगा कहें क्यों नहीं जाएगा क्या वो इस, उसको मैं इसलिए बस में नहीं कर सका कि वो न खाता था और न पीता था अब इसको आप समझ लो हम नाम नहीं खोलेंगे न वो खाता था और न पीता था और ये खाता भी है और पीता भी है तो रावण कहता है कि जो खाता नहीं और पीता नहीं उसके ऊपर हमारी शक्ति काम नहीं कर सकती ये बहुत खास बात बता रहा हूं और जो खाएगा और पीएगा, रावण कहता है वो भी होगा तो भी उसके ऊपर हमारी शक्ति काम कर जाएगी, कर जाएगी। तो रावण मांग्यो को घट मदयरू महिष यानी आ गया मदिरा आ वैसे आ गए महाराज महिष खाई करी मदिरा पाना और फिर क्या हुआ गर्जा बजरा रावण की आत्मा खुशी हो गई हो गया काम बन गया लेकिन कुंभकर्ण ने कहा रावण आज तुम्हारी चढ़ नहीं पाई पहले की चढ़ी चढ़ी रह गई आप समझिए आज तुम्हारी मदिरा मेरे ऊपर नहीं चढ़ पाई आज भगवान के मंगल में नेत्रों का स्मरण करके भगवान के नेत्रों से जो प्रेम में मजिला छलकी है उस मजिला को पी के मैं इतना मस्त हूं आज कि तुम्हारी ये मजिला मेरे ऊपर काम नहीं कर रही है फीकी होती है। है? मैं जा रहा हूं गोसमझ मैं लिखते हैं अब मैं जा रहा हूं रावण कुंभकण का चित्र बननी है हमारे जिस दृष्टि से अब मैं जा रहा हूं और उठाओ उसको अपने गले से लगा लो अब मैं लौट के नहीं आऊंगा लड़ाऊ लड़ूंगा जी भर के लड़ूंगा और जब तक प्राण रहेगा तब तक लड़ूंगा जब तक शक्ति रहेगी तब तक लड़ूंगा हे रावण मैंने तो जीवन में खाना और पीना ही जाना है हे भैया तेरे अनंत उपकार है मेरे ऊपर तूने हमारा पालन किया पोषण किया ब्याह किया है हमारे खाने की पीने की सोने की व्यवस्था तुमने की हमने तुम्हारा कभी कुछ नहीं किया आज जीवन के अंतिम बेला में हे रावण अपने प्राण को विसर्जित करके तुम्हारे ऋण से आज हम उड़ हो जाएंगे और तुम्हारे ऋण से नहीं उड़ हो जाएंगे भगवान रघुनंदर लालचंद्र के मंगलमय स्वरूप को निहार करके उनके चरणों की वंदना करके हे रावण मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर लूंगा मैं जा रहा हूं राम जी हुई है सुफल आज ममलोचन यही है ना देखी बदल पंकज भोचन आज ठाकुर को देख करके मैं कृतार्थ हो जाऊं है न ऐसा कह के चलाश्री राम जी रावण लगा कह दें कि कहते तो तुम ठीक हो जो तुम जवाब दे रहे हो बिल्कुल तो ठीक कि हमसे गलती हो गई लेकिन हम तुमको इसलिए नहीं जगाए हैं कि तुम आचार्य बनके हमको उपदेश करो न तुम मेरे गुरु हो और न तुम मेरे आचार्य हो और न तुम उससे बड़े हो राम जी मान्य हो गुरु रिवाचार्य कि तुम अनुशास से क्यों मुझे मेरा अनुशासन तुम क्यों किम एवं बाकश्रमम कृतवा इस प्रकार से वाणी को व्यर्थ करने से क्या फायदा है? यद युक्तम तद विधीयता अब जो उचित तो हो वो काम तुम करो इस समय जो करना है वो करो हो तो गया हो गया मैंने गलती किया मैंने माना लेकिन गतम तुना नानुशोचन गतंतु गतम वही पंडिता गतम नानुशोचन जो विद्वान है और जो बात बीत जाती है उसको सोच नहीं कहते जो गया सो गया ममा ममापन ममा जम दोष हूं माना मैंने अनीति किया है स्वीकार कर रहा है माना मैंने अनीति किया है माना मैंने गलती की है माना मैंने कि मैंने विचार का काम नहीं किया है माना मैंने कि मैंने दूरदर्शिता नहीं की है लेकिन अब मेरे मेरी सिर्फ गलती हो गई है अब उसको तुम संभाल लो अपने पराक्रम से मैंने गलती जो की है अपने पराक्रम से जाओ और राम लक्ष्मण जी को मारो सुग्रीव को मारो और हमारी गलती सुधर जाएगी जब तुम मारोगे तो जाओ ममाप जम दोषम विक्रमेण समीकरू यदि खलवस्ती में स्नेहो विक्रम गच्छसी यदि कार्यम ममे तत्ते हृदय कार्य तमम मतम आप करो ऐसा कुछ करो कि मेरी गलती सुधर जाए कुंभकर्ण ने कहा है रावण मैं तुम्हारा भाई हूं और सच्चा भाई वही है जो हित की बात कहे मैं बंधुत्व के नाते मैंने तुम्हारा हितोपदेश किया है और मेरा कर्तव्य था और उसको करके मैं उस कार्य से अलग हो गया है ना विभीषण रावण विभीषण ने विभीषण को भी रावण नहीं कहा जब विभीषण ने कहा है कि चरण पर्यो निज नी है रावण भी चरण पर्यो निज नाम सुनायी भीषण जी आगे कह महाराज मेरा नाम विभीषण है तात लातमो रावण मारा कहत परम हित मित्र विचारा मैंने उसके हित की बात कहा था उसने मुझको लात मारा है? तो कह धन्य धन्य तय धन्य विभीषण ये कुंभकर्ण है कुंभकर्ण विभीषण तू धन्य हमको ये विश्वास है कि हम तर जाएंगे क्यों कि जिसका लाडला छोटा भाई भक्त है उसके बड़े भाई को नरक में कौन ले जा सकता है कुलभूषण लेकिन हे भैया तुम भाग जाओ यहाँ से भाग जाओ यहाँ से कह क्यों, क्यों? जाऊ निज पर सूज मही अब मेरे सामने जो आवेगा मैं उसी को मारूंगा मैं तो आंख मून के लड़ूंगा चाहे राक्षस मरे और चाहे बानर मरे अब मैं किसी को देखूंगा नहीं भागो यहां से महाराज जी। ना तो जीतने के तो लड़ना नहीं अरे अब आया महाराज जी अब जब ये आए कौन कुंभकर्ण जी महाराज आए है रावण को खूब संदेश आ दिया खूब घबराओ मत मैं जब तक जिंदा हूं तब तक, तक, तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा मा निहत्य किल ही निहनिष्यति राघव नत्मी संतापम गच्छेय राक्षसाधिप आप सुखी हो जाओ अब जब मैं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक खूब बढ़िया पियो खाओ मौज खाओ है ना? कह रहा है रमस्वराजन आज जाओ रात में छानो ठार से है रमस्वराजन पीवचाद्य वारुणी आज जाकर के रात में शराब पियो है न दुखम दुख को समाप्त करके जो कुछ करना है कर करोगे क्यों कि मेरे मरने के बाद इतना निश्चिंत करने वाला तुमको शायद कोई नहीं रहेगा जाओ करो आज तू जो कुछ करना हो गमिते गिरा सीता बसगा भविष्यति आगे चली राम जी अभी चला महाराज जी सम्रांगण में चला अब महाराज ये बड़ी भारी लड़ाई है इसकी आ, बहुत भयंकर लड़ाई अब सब आ करके इसको लड़े राम जी सब लड़े और ये मारा लंबा लंबा चौड़ा था वो सब लड़ा इसको ऋषभ शरभो नीलो गवाक्षो गंध मादन पंचवान शार्दूलाहा कुंभकर्ण उपाद्रवन ऋषभ शरभ नील गवाक्ष गंधम गंधमादन ये पांच तुम्हारा तो एक टुकड़ी बनाकर किया लगाए और कोई शैल से कोई वृक्ष से कोई पर्वत से कोई मुक्का से सब महाराज चारों तरफ चारों तरफ से एक तर बार सब प्रहार करें और इस प्रकार से लड़ाई शुरू हो रही है बड़ी भयंकर कुंभकर्ण की लड़ाई है तत्कुंभकर्ण से भुज अब महाराज कुंभकर्ण के पास एक शूल था त्रिशूल और बड़ा भयंकर त्रिशूल और उस त्रिशुल को घुमाए घुमाए करके महाराज मारे और सब मरने लगे है? और जब मरने लगे तो हनुमान जी ने सोचा कि बड़ा गड़बड़ है, है? सब मर जा रहे और इसके हाथ से कोई छीन पा नहीं रहा है तो हनुमान जी दौड़े और दौड़ करके ऊपर कूदे और ऊपर कूद के फिर नीचे आकर के और उसके शूल को छीन लिया उसके हाथ से महाराज जी है? राम जी सूल तत्कुंभकर्ण से भुज प्रणुन्नम शूलम शीतम कांचन धाम यम छिप्रम समुत निगृह दूरभ्याम और सूर्य लेकर के सूर होत्र और उसको लेके ऐसे करके क्या किया ऐसे करके क्या दिया तोड़ दिया नवाई दिया मत कहना हमारी तोड़ दिया रामजी बभंज वेगे न सुतो अनिल अनिल सुता वेगे न बभंज राम जी अब महाराज सूरम भगनम हनुमता दृष्टवा बानर वाहिनी और सूर्य ने महाराज कितने बंदरों को मार डाला था अब बानर वाहिनी खुश हो गई है और सब लोग कहने कि धन्य हो हनुमान जी महाराज धन्य हो हनुमान जी महाराज ऐसा सब कहने लगे अब सुग्रीव जी महाराज आए और सुग्रीव जी ने क्या किया सुग्रीव जी ने तीन अंगों का प्रयोग किया महाराज आप बंदर का स्वरूप पहले देख लीजिए तीन रंगों का प्रयोग किया ये हाथों का और पीछे वाले पैरों का और महाराज जी मुख का ये तीनों तो का प्रयोग होता है अभी तीनों का प्रयोग किया महाराज जी तो तीन का प्रयोग क्या किया कि हाथों से हाथों से महाराज जी उसकी नाक काट ली हाथों से तो नाक खत्म कर दी महाराज एकदम खत्म हो गई काट ली है ना हाथों से तो नाक काटी और दांतों से कान काटा समझ रहे हैं और महाराज जी जो नीचे वाले पैर थे उनसे पसली तोड़ दी उसकी इतना काम तो सुग्रीव जी ने किया सकाग्रई सा सहसा सात्य राजा हरी अमरेंद्र शत्रु हो करण दस नईश्च नासाम उल्टा में कह गया तुम्हारी है ना आगे के हाथों से तो कांड और दातों से नाक कटा महाराज जी इस दस ना तोड़ दिया महाराज जी उसका हुँ? अब अब उसको भूख लग गई किसको भू को भूख लग गई महाराज जी हा हो अब उसको भूख लग गई <laughs> हाँ हम बता दिए भूखा बहुत है अब ये आखिरी भूख है इसकी आखिरी भूख है अब इसको जो तो भूख लगी तो बंदर कोई सामने दिखाई नहीं पड़ा अब राक्षस राक्षसों को पकड़ खाने लग गया हा? अब इस बंदर मिले तो बंदर खाए राक्षस मिले तो राक्षस खाए आप कहेंगे महाराज आपको हसाना बहुत आता है आपने इसमें तो इस लिखा नहीं होगा देखते हैं कहीं मिल जाएगा है ना तो भूखीता सोनी भूखा गई उसको और माए खून पीना चाहता है और मांस खाना चाहता है तो प्रविश तद वसई चखाद रक्षांसी पहले तो राक्षसों को खाया चखाद रक्षांसी और बंदरों को खाया अपिसाचानी तो अपने है उसके पिसाचो को भी खा डाला महाराज जी और रक्षा मोहा कुंभकर्ण ये सब खा रहा है मजे में सब खाए रहा महाराज जी अब खाने होने के बाद उसके बाद अब जरा फिर गर्जा लड़ने के लिए तो लक्ष्मण जी महाराज सामने आ गए अब जब लक्ष्मण जी महाराज सामने आए तो तस्मिन काले सुमित्राया पुत्र पर बल अर्दन चकार लक्ष्मण क्रुद्धो युद्ध पर पूरांजय और लक्ष्मण जी महाराज का कुंभकर्ण का बड़ा भयान युद्ध है तो कुंभकर्ण ने यह देखा कि ये मुझको जाने नहीं देंगे लक्ष्मण जी महाराज युद्ध में थक नहीं रहे और इनके बाढ़ खत्म हो नहीं रहे अब लड़ने में दो ही बातें या महाराज जी बाढ़ खत्म हो जाए और या थक जाए तो न ये थक रहे हैं और न इनके बाढ़ खत्म हो रहे हैं हु? और ये डटे रहेंगे तो हम कुछ देर लड़ते इनसे लेंगे लेकिन बेस्टन में लिखती हुई बात है अरे बेस्टन इसका दूसरा है लेकिन माल कुछ दूसरा है आप समझ रहे हैं डब्बा कुछ दूसरा है अब माल इसमें कुछ दूसरा है डब्बा तो डालडा का है अब माल है शुद्ध देशी घी यही ये यह जो मैं उदाहरण दे रहा हूं बिल्कुल तो ठीक दे रहा हूं डिब्बा तो है डालडा का है उसमें भरा देशी की एकदम यही बात है डिब्बा डालडा कैसे डिब्बा तो युद्ध का है अब बात उसमें तक चुकी है शुद्ध की देशी ये है अब देखिए चकार लक्ष्मण जिसने कहा कि ये तो मुझे मत डालेंगे और ये हटेंगे नहीं सामने से हुँ? तो कहता है कि हे सौमित्रे हे लक्ष्मण लाल जी आप बालक हैं लेकिन आप युद्ध भी पारंगत है आज आपने हमको संतुष्ट कर दिया जीवन में मेरा मन लड़ाई से कभी भरा नहीं था आज भर गया अद्यया हम सौमित्री बाले नाक्रमयी ना तोषिता आज में संतुष्ट हो गया अब मैं गंतुम इच्छा मी अब मैं जाना चाहता तो कहा जाना चाहता है तू फिर तो मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं आलसी कह रहा हूं लेकिन डब्बा है डब्बा है क्या मैं राम के समीप बैठने जाना चाहता हूं ये डाल्डा का डब्बा है लेकिन घी क्या है मैं ठाकुर का दर्शन करना चाहता हूं लक्ष्मण तुम मुझे मार डालोगे और मेरी आंखें तरसती रह जाएंगी रघुवंदर का दर्शन करने के लिए इसको हमको इसलिए हमको आज्ञा दो आज्ञा ले रहा देख ली स्पष्ट देखिए तो गंतुमितोषितो गंतुमिछामी कथम जिग्मी कि के त्वाम अनुज्ञाप्य मैं तुमसे आज्ञा लेके जाना ये शब्द है इसका यहां बड़े बड़े पंडित बैठे हमारे कोई अर्थ है कि नहीं हो किम अनुज्ञाप्य तुम्हारे आदेश को लेके मैं जानना चाहता हूं अब कोई लड़ाई लड़ने वाला सम्रांगण में आदेश लेना चाहे लोग कि तुम अनुज्ञाप्य तुम्हारी आज्ञा के मैंने जाना चाहता हूं राघवम राघवम प्रति त्वाम अनुज्ञाप्य रक्षा भाव कहने का क्या कि आप जो हैं बालक हैं लेकिन बालक होते हुए भी आप आपसी लक्ष्मण हैं जीवाचार्य हैं और जब तक जीवाचार्य की आज्ञा जब तक सदगुरुदेव की आज्ञा नहीं मिल जाएगी तब तक भगवत दर्शन नहीं हो सकते हैं इसलिए हे है सदगुरुदेव आपके चरणों में प्रतिपूर्वक हमारा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आराध्य के चरणों का दर्शन करने के लिए हमको आज्ञा दीजिए ये है भाव ये भाव है राम जी अब ये भी देखिए अब यह भी देखिए कि लक्ष्मण जी कहते जाओ लक्ष्मण जी में शक्ति रहे ताकत रहे और दुश्मन लक्ष्मण जी के आगे से निकल जाए राम जी के आगे क्या संभव है क्या है? क्या संभव है क्या आप समझ सकते हैं है? मैं ऊपर ठहरा हुआ हूं मैं साधारण प्राणी तो मैं ऊपर ठहरा हुआ हूं और नीचे वाले लोग जो है अगर जान जाए कि ये जाएगा उनको मारेगा जाने दोगे भाई क्या तो पहले हमसे भीड़ लो तो जाओ आगे यही कहोगे ना तो लक्ष्मण जी जाने देंगे लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं जब कहता काम अनुज्ञा पे रावण और ये कहता क्या है हम और कहीं नहीं जाना चाहते लक्ष्मण जी और लाइन लाइने बड़े कमाल की लाइन वाले रामम ए वही एक रामम ए वही मैं एक राम जी की ही इच्छा करता हूं हे लक्ष्मी और मैं किसी दूसरे के दर्शन की आकांक्षा मेरे मन में नहीं है भाव मेरे मन में भाई नहीं है मेरे मन में पत्नी नहीं है okay, मेरे मन में पुत्र नहीं है मेरे मन में मित्र नहीं है मेरे मन में जिज्ञिसा नहीं है मेरे मन में जय इच्छा नहीं है मेरे मन में चीर्ती पाने की लालसा नहीं है मेरे मन में तो एक राम दर्शन की आकांक्षा है मुझे राम दर्शन करने के लिए आज्ञा दे लक्ष्मण हे जीवाचार्य हे महाप्राज्य मुझको राम जी के दर्शन के लिए आज्ञा दे दो रामम एव एक एकम रामम एव दर्शितुम इच्छा मी हम तुम यशमिन हे हतम तो अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं देखिए हम आपसे पहले बता चुके हैं कि डिब्बा है डाल ऐसा समझ के अर्थ करोगे तो महाराज इसमें आपको रत्न मिलते चले जाएंगे रत्न मिलते चले जाएंगे हम आप कहते हैं लक्ष्मणी क्या कहते हैं देखो ईश्वर कहीं है कहीं जाता थोरो है वो ईश्वर जी तो भगवान तो यही है कहाँ है, कहां है? ऐसा, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ ठाकुर जी कोई है ऐसा स्थल है क्या है राम जी कहू सो कहा, कहा जहा प्रभु नहीं और okay? क्या देश काल दिशिधि सहुमाही कहू सो कहा, कहा जहा प्रभु नहीं कौन सा स्थल है जहां भगवान नहीं लेकिन सदगुरुदेव की कृपा हो जाए आपके साधनों की अनुकंपा हो जाए भगवान की कृपा हो जाए यो प्रत्यक्ष दिखने यही है यही दीख यही है यही प्रगट होने का मतलब क्या है प्रगट हो गया यही तो प्रगट और क्या है राम जी लक्ष्मण जी कहते हे कुंभकर्ण इत्यान राम खड़े उनको दिखाई नहीं पड़ा ये राम खड़े ये कह रहे लक्ष्मण जी कह रहे देखो ये लिखा नहीं जी ये शब्द आया कहा जी एसदाशरथी राम तिष्ठ रिवा चला अरे तेरे को दिखाई नहीं पड़ता पहाड़ की तरह अचल राम जी खड़े देखो अब वो रामजी के पास जाता है और रामजी से महाराज बड़ा भयंकर युद्ध करता है महाराज जी बड़ा भयंकर युद्ध करता है ठाकुर जी ने पहले तो इसके एक भुजा को काटा महाराज जी उसके बाद दूसरे को काटा फिर दोनों पैर काट दिए और फिर महाराज जी भगवान क्या करते हैं कि इसके मुख में सोना दे देते हैं मरते समय मरते समय इसके मुख में सोना देते हैं सोना बहुत सोना लोग लेते हैं ना मुख में गोस्वामी जी का दोहा है आ, और क्या है ऊपर वाला अधूरा मैं बोल राम नाम यशवरण के भयो चाहते अब मोन तुलसी के मुख दीजिए क्या तुलसी तुलसी सोन तुलसी दल और सोना ये मुख में दिया जाता है भगवान क्या करते हैं कि राम जी अंतिम अंतिम में शिताग्री राम सरईर हेम पिनिध पुख उसके उसके जो सोने के बाण थे उसके मुख में डाल दिया और भर गया और भर करके और उसके सिर का कृंतन कर दिया और वो उसका उद्वार कर दिया महाराज जी और सारे संसार में महाराज श्री रघु राजण को मारा कुंभकर्ण के मारने के बाद सारी सारे समाज में देवताओं में बंदरों में चारों तरफ भगवान की जय ध्वनि आरंभ हो अब इस जय ध्वनि के साथ अब आगे ये प्रकरण जो है आगे बढ़ेगा है? तो साय काल में रावण के रावण के जीवन की कहानी कुछ आएगी और हो सकता है अगर बुद्धि ने मेरा साथ दिया तो कथा आधी घंटा पहले यानी साढ़े चार बजे पूर्ण होकर के और साढ़े चार से लेकर साढ़े पांच तक या पांच तक भगवान का राज्याभिषेक महोत्सव कल ही कल राज्याभिषेक महोत्सव भगवान का हो जाएगा सायकाल साढ़े चार से लेकर के पांच तक और, और परसों फिर उत्तरकांड की कथा ही है ही परसों तक कथा है तो कल रावण बध हो जाएगा और परसों रावण का थोड़ा चरित्र होगा उत्तरकांड से और उसके बाद भगवान राम का राज्याभिषेक के बाद वाला चरित्र जो है वो परसों दोनों सत्रों में उसकी कथा चलेगी दो दिन की कथा और है सात आठ दिन की कथा निकल गई बहुत गई थोड़ी रही तो थोड़ी रही तो इसको खूब मजे सुन लो तो सबसे मेरी प्रार्थना है सबसे मेरी प्रार्थना है कोई आदेश नहीं कि आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं वो कथा सुनने के लिए पांच मिनट पहले अरे जब कथा सुनने के लिए आए हो अब फिर विलंब करो अब विलंब ज्यादा नहीं करते इतना आपका सोच रहा था कि, कि थोड़ा कीर्तन हो जाए तो चले कीर्तन करने में ही थोड़ा पाप समझते हो और कुछ नहीं है इतना ही विलम्ब होता है। कथा तो नहीं छोड़ते आप लेकिन फिर बाद में आते हो तो आपको जगह नहीं मिलती है ना और फिर, फिर सोचते हो कि हम जाए और फिर कोई रोकता है तो आप उसके मुंग करते हो तो फिर हमारा दिमाग मुंग होता है, है ना तो इसलिए दो दिन की कथा है चार सत्र की तो चार सत्र की कथा में तो जितने लोग बाहर से आए अगर उतने भीतर बैठ जाएंगे तो जगह तो है नहीं जगह तो है नहीं उतना ही बाहर जाएंगे तो राम जी हमारे कहने का मतलब यह है कि सब लोग कथा के पहले आकर के एकदम सुव्यवस्थित अपने अपने स्थान पर बैठ गए ठीक है कीर्तन सब कोई करें और कीर्तन में आनंद आवे और उसके बाद फिर प्रार्थना हो और फिर कथा की धारा चले तो आपको ये भी नहीं बोलूंग कहां से चल रही और फिर बाहर के लोग जो आएंगे वो अपना जगह इतनी रहेगी तो नहीं कि भीतर कोई आने की कोशिश करें फिर अपना क्रम से लोग बैठते चले जाएंगे न शोर होगा न गुलगा है ना और फिर हमको समझ में नहीं आता कि आप तो हमारे यहाँ पर करीब करीब नब्बे प्रतिशत लोग ऐसे जो मेरे पुराने सोता है तो उनके द्वारा मुझे मुझे कहना पड़ा दूसरे दिन आज है वो आपको तो खुद ही समझ लेना चाहिए अच्छा खैर कोई बात नहीं भूल भाल गए हो एक बार जो अब तो हमारी आदत भूल गए हो आप और फिर उसके बाद मुझे भी भूलोगे तो भूलो कोई बात नहीं राम जी को मत भूलना तो राम जी थोड़ा श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय रामकमलचन्मकरजनम राम, राम, राम। श्री निवास श्रीरामचंद्राय श्री हनुमते नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत नमः अस्मदुभ्यो नम जयराम जय जयराम जय राम जै राम जय जय राीसुमनसर्वापक्रमे तन्नमामि तकृत स्यु त गजाननमानुज सीता पुनः सुग्रीवुसूनुंच पुनः पुनः पुना पुना यत्र यत्र णमान यघुनाथकीर्तन <coughs> त्र त्रतमस्तकांजलि बास्पारी पिपूर्णलोचनमुतिमत राक्षक नमोस्तु राय नमोस्तु सलक्षय दिव्य तस् जनकात्मज नमोस्तबाडिभ्यो नमोस्त चंद्राकमगणेभ्यकतुभ्य कृपा सिंधुभ्यव पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम वैष्णव्यो नमो नम श्री <coughs> सीता मध्यमा अस्मद्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा पूजनम राम मधुरम मधुराक्षर आ कविता शाखा वंदे वाकिल वंदो मुकमाण जिहि सखर सखरसुकोमल मंजू दोषरित दूषण सहित श्री सीता चंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मद वाल्मीकि भगवान की जय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय जय सीता सीता जय जय मां सीताद्मा विभीषण वचस् शुभ यद्ञा मृहत महात्म विभीषणवचस्तावक्रहस्ो विनाशोय सुत्पन्नो प्रीड़यति दारुण तस् कर्मण प्राप्त विपाको मम शोकद यमया धाक्रीमा स निरस्तों विभूषण अपने ही देशियों की बात का सम्मान करना चाहिए संतों की बात का सम्मान करना चाहिए गुरुजनों की बात का आदर करना चाहिए अगर ऐसा नहीं करता है तो उसे कभी न कभी पछताना पड़ता है आज यहीं से प्रसंग आरंभ हो रहा है रावण पछता रहा है आज मैंने विभीषण की बात क्यों नहीं मान ली और आज उसको समझ में आ रहा है कि विभीषण कायर नहीं था विभीषण महात्मा था एक दिन कायर कहकर के क्लीब कहकर के जिसको निकाला गया आज कहते हैं वो महात्मा है महात्मा के यहां दो अर्थ हैं एक तो क्लीव नहीं था उसमें बड़ा पौरुष था महात्मा का यही भी अर्थ हो और दूसरा वो दुर्जर नहीं था हमारा अहित चाहने नहीं वा, वा, वाला नहीं था अभी तो महात्मा था तो महात्मा विभूषण की बात हमने नहीं माना और न मानने में हमारा अज्ञान ही मूलभूत कारण था यद ज्ञानान अपने अज्ञान से ही हमने नहीं माना और आज जब मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ क्षणिक ज्ञान स्मशान का ज्ञान क्षणिक होता है स्मशान का वैराग्य क्षणिक होता है क्षणिक ये स्मशान का है अभी मरा है कुंभकर्ण इसलिए ज्ञान तो यद अज्ञानान मया तस् न मया अज्ञानादेव न गृहीतम अज्ञान से ही नहीं मैंने उसको स्वीकार किया और मालूम क्या हुआ कि अब मेरा सेनापति प्रहस्त मर गया आवाज मेरा सहोदर कुंभकर्ण मर गया तो आज मुझको विभीषण की बात याद करके पीड़ा पहुंचा रही है माम व्रीडयति दारूण यहां बीडाकार्त लज्जा तो हो गई लेकिन बीड़ा ब्रीडाकार्त यहां पर पीड़ा अधिक उपयुक्त है कि माम पीड़ये थी माम व्यथे थी माम खेद थी ये मुझको पीड़ा पहुंचा रहा है कष्ट दे रहा है कस्म कर्मन प्राप्त विपाकु मम शोकदमया धार्मिक सीमान निरस्ता मैंने धार्मिक विभिषण को निरस्त किया तो आज विभीषण के सारे सद्गुण याद आए मैंने धार्मिक विभीषण को निष्ठ किया धार्मिक का मतलब भागवत धर्म का मानने वाला राम जी सबसे उत्तम धर्म भागवत धर्म कहा गया है श्रीमद भागवत की एकादश स्कंद में वर्णित है यहां भागवत के विद्वान लोग बैठे हुए हैं याद करें तो वो जो भागवत धर्म है उसको मानने वाला जो श्री विभीषण उसकी बात को मेरे नहीं माना एकतावता में दुखी हो गया किम बहुना विभीषण श्रीमान वो श्रीमान है श्रीमान का मतलब कि भगवत भक्ति रूपी श्री से संपन्न है भगवत भक्ति रूपी श्री से संपन्न है और उस परम भक्त भग... परम भक्ति भक्ति संपन्न विभीषण की बात को मैंने नहीं माना एकतावता मुझको आज यह दिन देखना पड़ा अब आगे चलेंगे कथा बहुत लंबी चौड़ी है दौड़ेंगे थोड़ा एवं विलप मानस्य आज महाराज जी भी पधारे बड़ी कृपा है लेकिन कथा तो हमारी आज दौड़ने वाली है इसलिए एवं विलप मानस्य टिक करके कह सुनने में कहने में जो आनंद ज्यादा आता है सुनने में भी आनंद आता है कहने में भी लेकिन मैं एक सागर को अतिक्रमण करने के लिए तैयार हूं और सामर्थ्य चीटी की है लेकिन भगवान चीटी को भी कभी कभी बना देते हैं अच्छा एवं बिलप मानस्य रावणस्य दुरात्म न अब रावण इस प्रकार से विलाप करे हो रोए और उस रोते हुए रावण के पास उसके चार लड़के आए समझी चार लड़के आए देवांतक निरान्तक त्रिशिला और अथिकाय चार बेटे आए और उन्होंने कहा पिताजी आप चिंतित मत करें करेंत हुए हम जा रहे हैं लड़ने के लिए रावण ने दो अपने चजाजात भाइयों को भी भेज दिया महोदर और महापार्श। इच्छा भी वीर लड़ने के लिए आए सम्रांगण में अब इनकी बड़ी घमासान लड़ाई है दो तीन सर्गो में इनकी लड़ाई है बड़ी घमासान लड़ाई है हमारा और इनके लड़ने का ढंग भी किसी ये एक बानर उठा और उसी बानर से दूसरे बानर को मारने तो वो बंदर भी कम नहीं मारा है उन्होंने देख लिया तो कहे चलो हम भी ऐसे करते तो वो भी एक राक्षस को उठावाए और दूसरे राक्षस को उसी से समाप्त कर दें। वानरान वानरई देव जगनुस्ते नैरितर सभा तो फिर इधर के राक्षसान राक्षसई एते जगनुस्ते वानरा देखो वहां पर नैरितर सभाग लिखा है यह खाली वानरा भाव के राक्षसों में तो जो बहुत श्रेष्ठ थे वो उठाते थे बंदरों को और बंदर जो है वो छोटे छोटे बंदर जो है वो भी राक्षसों को उठा करके और राक्षसों के ऊपर छोड़ देती थी इसलिए ये अंतर देखने का बिल वानरा, है नए रितर सभा वानरान बान रही है एवं जगनू इधर साधारणा है एवं बानरा है समझे ना ऐसा है और फिर महाराज और कैसे लड़े कि रथिन च रथन चापिवार हये न छित चतुरंगिनी सेना है तो रथ से रथ को भिड़ा दें हाथी से हाथी को भिड़ा दें घोड़े को घोड़े से भिड़ा दें सवार सहित और सबके सब समाप्त हो जाए और पैदल को भी मार डालें इस प्रकार बड़ा विचित्र युद्ध हुआ और एक जो नरांतक नाम का उसका लड़का था जी झमे रावण का उसके पास एक बहुत शक्तिशाली भाला था परास और उस प्रास से उसने 700 वीरों को समाप्त कर दिया एकदम खत्म कर दिया हमारे सबान रान सप्त सता प्रास नदी पेन सात सौ बानरों श्री सुग्रीव जी महाराज ने कहा अंगत से कि बेटा ये तो बड़ा उपद्रव कर रहा है इसको तो तुम मारो कुमारम अंगदम वीरम शकुल्य पराक्रम ग राक्षसम वीर योशौ तुरमास्थित ये देखो घोड़े पर चढ़ा हुआ है सामने अक्षोभ हरिबलम क्षिप्रम प्राणियोजय ये जो राक्षस बानरों की सेना को छिदिर बिदिर कर रहा है इसके इसका प्राण ले लो ये मेरी आज्ञा है मैं ऐसा चाहता हूं अंगद जी महाराज उठे और उठ करके सबसे पहले उससे कहते कि तेरे में जितनी शक्ति हो पहले तू प्रहार कर ले और जो शस्त्र तेरा सबसे जो शस्त्र तेरा सबसे सशक्त हो उसका प्रहार कर ले फिर अब आगे बढ़ेंगे महाराज उसने वही भाला जिससे 700 लोगों को मारा था और जो किसी शक्ति से उसने प्राप्त किया था उसी को अंगद जी की छाती में बड़ा जोर से मारा बड़े बेग से मारा अंगद जी महाराज के छाती में वो भाला लकड़ के एकदम टूट गया हमारे ऐसे थे इसलिए अंगत जी महाराज सबालिपुत्र रसी वज्र कल्पी बभू भग्नू अन्य पतक्ष भूम फिर अंगद जी महाराज उठे और एक झापड़ से उसके घोड़ों को समाप्त किया और एक मुक्का से उसको भी समाप्त किया उसका भी उद्धार हो गया ये अंगद जी महाराज बड़े विलक्षण है महाराज अंगद कहते ही उसको हैं जो दुश्मनों के अंग को पीड़ा पहुंचा दे अंगम द्यति व्यथयती थी, थी अंगद है ना जो दूसरों के अंग को पीड़ा पहुंचावे उसका नाम अंगद है अने युद्ध काले अंगम द्यति अवखंडी अंगद उसको अंगद बोलते हैं अया अंगद उसको भी बोलते हैं वो जो अंगम देहम स्वस्वामीनम स्वस्वामी समर्पयति जो अपने स्वामी के प्रति अपने शरीर को समर्पण कर दे उसका भी नाम अंगन है कि नीच टहल गृह के सब करियों पद बिलो की भवसागर तरिहों तुम ही बिचारी कहू नरनाहा प्रभु काज मम का इसका नाम अंगद है अंगद बड़े पराक्रमी है महाराज अंगद जी महाराज के बाद इसके बाद हनुमान जी महाराज ने उसमें दो को समाप्त किया देवांतक को और त्रिशिरा को और नील जी जो सेनापति हैं उन्होंने महोदर को समाप्त कर दिया और ऋषभ नाम के जो बंदर हैं उन्होंने उसको समाप्त कर दिया जो पार्श्व था मत भी उसका नाम था और अतिकाय लड़ने के लिए एक ही पचाव अतिकाय लेने के लिए आया वो तो बिल्कुल शंकर जी की तरफ से था बड़ा संहार कारक था अति कायोद्री शंकाश देवदानव दर्प उसको देख करके ऐसा मालूम पड़ता था कुंभकर्ण फिर से जी उठा ते दृष्टवा देह महात्म्यम कुंभकर्णो यमुथिता ऐसा मालूम पड़े हमारे भगवान श्री राम ने देखा तो बड़े आश्चर्य में भर गए ठाकुर जी हमारे बड़ी लीला करते हैं है ना? ऐसा ज्ञानी बनके पूछते हैं अरे हम तो कुछ नहीं जानते हो विभीषण बताओ ये कौन है कोशऊ पर्वत संकाश धनुष्मान ये कौन है हरिलोचना, अहरिलोचन इसकी आंखें जो थी बंदर की तरह से थी इसलिए हरिलोचना या इसकी आंखें जो है देख करके ही शत्रु के प्रताप का अपहरण कर लेती हैं एतावता हरिलोचन अयुक्त हय सह ओ हजार घोड़ा के रथ पर ही चढ़ा हुआ है वो अयुक्त हय सह श्रेण विशाले सिंदन ये कौन है तो श्री भी जी महाराज ने कहा कि महाराज लंका में ये सब तो और इधर उधर जाते रहते हैं लंका जो निर्भय रहती है वो इसी के बल को पाके निर्भर रहती है यस्य बाहूम समाश्रित लंका भवती निर्भया जिसकी भुजाओं की बलको पाकर के लंका सर्वथा निर्भय रहती है वह धान्य रावण की जो दूसरी पत्नी है उसका ये पुत्र है तनयम धान इसका नाम ही है अतिकाय इसका बड़ा लंबा चढ़ा जैसा नाम है वैसा ही शरीर है इसका गुण हो या न हो लेकिन शरीर तो वही चाहिए महाराज अब लक्ष्मण जी महाराज सुन करके दौड़ करके आए उसने बड़ी जोर से ललकारा उसने ललकारा क्या कि हमारे पास वह लड़ने के लिए आवे जो समर्थ हुए और जिसके हाथ में धनुष नहीं है जिसके हाथ में शक्ति नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है उससे हम युद्ध करेंगे नहीं है भी ऐसा रथे स्थितो हम शर्वात सर छाप पानी न प्राकृतम कंचन योधयामी और अरे गेरे न थू खेरे पंचकाल लानी से तुम हम युद्ध करेंगे भी नहीं और इस प्रकार से जब उसने ललकारा लक्ष्मण जी महाराज तुरंत आ गए महाराज अब लक्ष्मण जी आए तो कहे तुम बच्चे हो तुम मेरे सामने क्यों आए हो तुमको तो अभी हम तुरंत काल का ग्रास बना देंगे बालस तुमसी सौ मित्र लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो अवस्था से बालक देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए भगवान भगवान बामन तो बालक ही थे लेकिन बलि को उन्होंने बांध ही तो लिया बाले नष्णु न लोका श्रय कांता त्रिविक्रमयी इसलिए बालक समझ करके मेरा उपहास तुमको नहीं करना चाहिए वास्तव में जो अपने पौरुष से युक्त हो उसका नाम वीर है चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो पौरुषे नो युक्त सतु सूर इति स्मृत आइए लड़िए हमारा लक्ष्मण जी महाराज का अतिकाय का बड़ा घमासान युद्ध हुआ और घमासान युद्ध होने के बाद श्री वायु उम्र लक्ष्मण जी अच्छा से अच्छा वाण प्रहार करें उमर वे न करें तो वायु महाराज आए अब वायु महाराज ने कहा कि ये ऐसे मरेगा नहीं महाराज इसका जो कवच है वो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ है और ये जब तक विदिर नहीं होगा जब तक ये विदारित नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा और ये ब्रह्मास्त्र से होगा काम लक्ष्मण जी ने वाण लेकर के ब्रह्मास्त्र का उसने प्रयोग किया और आज एक ही बाण से समाप्त कर दिया अतिकाय समाप्त हो गया इसके बाद रामजी अब रावण लगा सोचने की हाय हाय क्या करें हुं? सब तो मर गई तत्वस्तान सहसा निशम्य राजा महाबाष्प परिप्लुताक्ष महाबाष्प परिप अरे उसकी आंखें जो है महाबाष्प से परिप्लुत हो गई तो महाबाष्प क्या एक आंसू तो आंसू हो ये महाबाष्प क्या है आंसू तो आंसू ये महाबाष्प क्या है क्या उसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी आंखों से बड़ी बड़ी आंसू गिरे उसी का नाम महाबाष्व या वो आंसू की धारा धारा लग गई रुक गई न ऐसा महाबाष्प कि बहुना महाबाष्प का मतलब हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि महान कौन है रामजी महान कौन है? है तो महान तो महान तो श्री ठाकुर जी महान मेरे राम जी और उन महान में जिसकी मती लगी रहे वही तो है महामती क्यों और महान के लिए जो आंसू निकले वही महान आंसू है तो कहो रावण की आंसू तो महान के लिए है नहीं ये तो अपने बेटे और भाइयों के लिए है तो क्या आसू नारायण का स्मरण करता है मैं हां कह रहा है कि मालूम पड़ता है कि ये राम जी नहीं है ये तो साक्षात नारायण है आज उसको सदबुद्धि आ गई ये तो राम जी नहीं साक्षात नारायण है एन? तम मन्ने राघवम वीरम नारायणम राघवम वीरम अहम तू नारायणम एवं मन्ने ये तो साक्षात नारायण और ये नारायण जब मेरे सामने आए हैं अब अब जो आंसू गिर रहे हैं वो नारायण का स्मरण करके गिर रहे हैं इसलिए महा बाष्प परिप्लुताक्ष अब लगा कहने की राम जी से कौन युद्ध सक, कर सकता है इनसे कौन लड़ सकता है इसके आंसू तो आते हैं इसको ज्ञान तो होता है लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए उसकी बात तुरंत समाप्त हो जाता है अब इसके सामने कोई चारा नहीं कोई सहारा नहीं तो आंसू भी आवाए नारायण जी भी याद आवाए राम जी भी याद आवाए और राम जी उसको राम परब्रम्ह भी दिखाई पड़े लेकिन अब आ गया महाराज एक, एक आ गया अब मैं जिंदा जिंदा हूं अभी आपको क्या चिंता है हुँ? और अब मेरी प्रतिज्ञा सुनिए आप मैं आज क्या करके आऊंगा इमाम प्रतिज्ञा सुनु शक्त शत्रो हो मेघनाथ की प्रतिज्ञा सुने आप आज जाकर के मैं सबको मार करके आऊंगा अब उसका नारायण भाव गायब हो गया अब फिर वो मानव भाव आ गया हाँ बेटा जरूर मारो तुम अब महाराज जी चला मेघनाथ कल शायद मेरे निवेदन किया था आपकी आपसे अभी आगे भी प्रसंग आएगा यही एक जगह याद कर लीजिए मेघनाथ की जो सबसे बड़ी शक्ति है मेघनाथ का जो परिचय दिया गया कल बताया होंगे शायद में कि मेघनाथ क्या है बर प्रधान मेघनाथ में बर की ही प्रधानता है अरे उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि वह इस इस प्रकार का अभिचार जब करेगा तो उसको फिर जीतने वाला कोई नहीं होगा अभी बताता हूं अभिचार लेकिन यह भी बरदान दिया उस श्राप के रूप में परिणत हुआ कि अगर उस अभिचार करने के पहले तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए आ गया और तुम अभिचार न कर पाए तो उसी के द्वारा तुम मरोगी भी तो अभिचार क्या है कि वो चारों तरफ निर्विघ्न कर लेता था राक्षसों को खड़ा कर देता था और ये नहीं घर में करके चलो सम्रांगण में करना पड़ेगा एक निग्रोध था एक वटवृक्ष था निकुंभिला के पास हो वहां अविचार करे तो चारों तरफ लोगों को खड़ा कर दी और खड़ा करके वहां पर अग्नि प्रज्जवलित कर दी और अग्नि प्रज्जवलित करके उसमें लोहे की सुवा से आहुति दे और बहेरा वगैरह उसमें बहुत अभिचार है तो रामजी अब जो खास बात है ये सुन लीजिए आप तो स सम्प्राप्य महातेजा य युद्ध भूमि अरिंद महा वो जो राक्षस था जब युद्ध भूमि में चला गया तो जाकर के स्थापया मांस रक्षांसी राक्षसों को चारों तरफ खड़ा कर दिया और रथम प्रति सम और फिर उसके बाद उसने अग्नि में अग्नि प्रज्वलित किया और अग्नि प्रज्वलित करके और फिर अग्नि का पूजन किया अब पूजन करके और फिर उसमें हवन करने लगा जुहुवे पावकम तत्र राक्षस इंद्र प्रतापमान अब महाराज उसको बढ़िया रथ मिल गया धनुष मिल गया शक्ति मिल गई और शक्ति संपन्न होकर के अंतर्धान की शक्ति मिल गई इतना करने की बात हो वो अंतर्धान हो जाता था पहले भी लड़ाई में आपने देखा होगा अभी भी आप देख लें और आगे भी देखेंगे कि ये इस ताकत में उतना बला, बली नहीं जितना अधिकायत है ना नरांतक के बराबर भी नहीं है वो ताकत में लेकिन इसमें जो शक्ति है कि वो अंतर्धान हो जाता है और अंतर्धान होकर प्रहार करता है अंतर्धान होकर मारता है अब कोई देख तो पाता नहीं ये कौन मार रहा है और बेचारे परेशान हो जाते हैं और साधारण लोग मर भी जाते बड़े बड़े लोग मर जाते अब इस प्रकार से ये ऊपर जाकर के और सबको मारा सारी बानरी सेना को महाराज बेहोश कर दिए सबके सब बेहोश हो गए यहां तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी बेहोश हो गए और सबको बेहोश करके अब ये गया रावण के पास के हमें मार के चलाया अब जब सब बेहोश हो गए तो विभीषण जी महाराज के ऊपर उसका प्रहार नहीं हुआ तो विभीषण जी महाराज आ रहे हैं तो जामुन जी महाराज जिनकी आंखें अभी खुली नहीं और वाणी बड़ी धीमी है उस धीमी वाणी से जामुन जी महाराज ने पूछा कि हे विभीषण जी महाराज मैं आवास से पहचान रहा हूं कि तुम विभीषण हो नैत महावीर स्वरेण अभिलक्ष हमारा अंग अंग व्यथित हो रहा है अब तो एक बात बताओ है जामुन जी बड़ी बात कही एक बात कि जिससे अंजना पुत्रवती हुई है वह लाल अभी जीवित है कि नहीं है अरे हनुमान तो। जी, जी महाराज जीवित है कि नहीं अंजना सुप्रजा हनुमान वानर श्रेष्ठ प्राणान धारयते क्वचित हनुमान जी जीवित है ईश्वर महाराज ने यही पर प्रश्न कर दिया कि हे मंत्री प्रवर हे सि जी महाराज आप एक बात बताऊं आपने अंगद को नहीं पूछा सुग्रीव जी को नहीं पूछा और किसी को नहीं पूछा यहां तक कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज को भी नहीं पूछा हैं? आप सबका अतिक्रमण करके केवल हनुमान जी महाराज को पूछ रहे हैं इसका क्या कारण है आर्य संदर्शित स्नेह यथा वायु सुते आपने हनुमान जी जी ऊपर जैसा स्नेह दिखाया वैसा किसी के ऊपर नहीं इसका क्या कारण ये आप उनको बताऊ जामुन जी ने कहा बताऊं जामन जी क्या जामन जी गर, गर कि विभीषण अगर हनुमान जीवित है तो इस इस राम जल में कोई मर नहीं सकता और हनुमान नहीं जीवित है तो फिर कोई ठिकाना भी नहीं यीवती भीतु हतम अभी आहतम बलम मर के भी सब नहीं मरे हैं हनुमत उज्जित प्राणी जीवंतोपी मृता व्यम अगर हनुमान चले गए तो हम लोग जीते भी रहे तो मुर्दा की तुल्य हो जाएंगे इसलिए मैं श्री हनुमान को पूछ रहा हूँ इतने में श्री हनुमान जी महाराज आए और आकर के श्री जामुन जी के चरणों को पकड़ लिया गृह जाम्भवत पाद हनुमान मारुता आत्मजा अब क्या करना चाहिए आप तो अनुभवी हैं वृद्ध हैं आप हमारे शिक्षक हैं हमको क्या करना चाहिए क्या हनुमान अब तुम चले जाओ हिमालय चले जाओ और कैलाश पर्वत और एक ऋषभ पर्वत है, है और उन दोनों पर्वतों के बीच में एक औषधि पर्वत है राम जी दोनों के बीच में तयो शिखर यो मध्य और बड़ा चमकदार है प्रदीप्तम वहां चले जाओ और जाकर के वहां पर चार प्रकार की बुटियां हैं है? चार प्रकार की बूटियां है महाराज समझे वो कौन सी हैं विशल्य करनी है? और राम जी संजी, संजीवनी और सावर्ण करनी और संधानी, संधानी ये चार अच्छा। स, क्या पता नहीं संजीवनी की आवश्यकता है राम जी विशल्य का मतलब की घाव वाव हो तो उसको महाराज तुरंत ठीक कर देते विशल्य और सावर्ण का मतलब क्या होता है हु? वो महाराज यहाँ यहाँ अगर घाव हुआ है तो उस रंग को यहाँ के रंग से मिला देगी जिसको आज तक आजकल प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं वही वही है, है महाराज सावर निकरणी और संधानी क्या है कि अगर कहीं फ्रैक्चर्स हो गए हैं कहीं टूट टाट गया है तो उसको ठीक कर दे उसका नाम संधानी है और रंगी मृत संजीवनी अगर जीने की आशा भी नहीं है तो भी वो जी जाए इसका नाम है संजीवनी इस प्रकार चार औषधियां हैं वहां पर महाराज उन चारों को ले आओ तुम हनुमान जी महाराज गए बहुत संक्षेप श्री हनुमान जी महाराज औषधियों को लेकर आए और सुशेर जी महाराज को जला करके सब औषधियों औषधिया सबको दी गई और वो सब स्वस्थ हो गए अब जब सब स्वस्थ हो गए तो अब एक यहाँ पर बड़ी काम की बात है आपके कि किसी की चीज मांग करके लाते हो कभी तो देना नहीं जानते मैं आप तो देते होंगे मैंने एक सामान्य बात कही मांगना तो बहुत प्रेम से होता है लेकिन देना अच्छा पहुंचा देंगे देखो यहाँ पर क्या है हनुमान जी महाराज उस पहाड़ को ले आए इतनी दूर से ले आए लेकिन उसके बाद निना बेगात निनायेगा करके वहीं पर उसको स्थापित कर दिया पुनश्चरा मेण समा जगाम फिर यहाँ पर आए अब इसके बाद राक्षसों का और बंदरों का बड़ा घोर युद्ध हुआ है महाराज कई सर्गों में उसका वर्णन यहाँ पर आया है और बड़े बड़े लोग आए महाराज मकराक्ष नाम का एक घर का बेटा था वो भी आया कुंभ निकुंभ ये कुंभकर्ण के बेटे थे ये भी आए और सब आ करके युद्ध कर रहे हैं और सबका विनाश धीरे धीरे हो रहा है। राम जी किसी का विनाश हनुमान जी ने किया किसी का विनाश सुखद्रीव ने किया और भगवान राम ने स्वयं मकराक्ष का विनाश किया वो घर का बेटा था बलवान था, था वो तो राम जी को ललकारा हो और ऐसा ललकारा जी उसने कहा सुनो हैं, कैसा कहा जैसे कोई पंडित कह दे कि तुम्हारा जो विषय तैयार हो उसी में हमसे शास्त्रार्थ कर लो हम उसी में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है ऐसे वो नल रहा हो कहता है अस्त्र में गदा में बाहु युद्ध में है? जिसमें तुम्हारा अभ्यास हो श्री रामचंद्र जी उसी में आप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ हमको तो सब आता है, है? तुम्हारा जिसमें बाहूभ्या अभ्यस्तम ये नाम आप समझ गए ये आप यहाँ तो विद्वान बैठे ना विद्वानों की भाषा बोल रहा है महाराज हमको तो सब आता है तो छो शास्त्र के चारो वेदों के आचार्य है आप तुमको जो विषय आता हो उस विषय में तुम हमसे शास्त्रार्थ कर सकते हो वैसे कह रहा है हमारा भगवान राम हंस पड़े ठाकुर जी को हंसी आ गई अब ऐसा एक मूर्ख कहे किसी सठ शास्त्र पारंगत व्यक्ति से तो विद्वान हंसेगा ना हसे से। तो वैसे राम जी हंस पड़े ये देखो मूर्ख को ये कहता है कि हमसे ऐसे लड़ो तो अग्रवीत प्रासन वाक्यम क्या कुछ नहीं है अब तुम जैसे हो लड़ो अब तो तुमको कुछ ज्यादा दिन तो रहना नहीं है अब तुमको कुछ देर रहना है इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब इसीलिए तुम ऐसा बोलते हो और तुम चाहते हो कि वाग बल से ही हम जीत लें महाराज बहुत लोग ऐसे होते हैं हो। महाराज वैसा बा, बात ऐसी करते हैं कि लोग धर्षित हो जाते हैं खाली वाणी से घर्षित हो जाते हैं और वाणी से धर्षित होकर के महाराज वो तो हार जाते हैं क्या मैंने तो हार लिया मैं तो हार गया वाणी से दर्शित हो जाते हैं तो वही राम जी कहते हैं कि राम जी न रणे तुम बिना युद्धे न तुम वाणी से दूसरों को पराजित कर सके होगे लेकिन आज तो तुम असफल रहोगे आज तो तुमको युद्ध करना पड़ेगा अब इसके बाद श्री राम जी जब यह भी मर गया तो रावण ने जोश में आकर के कहा मेघनाथ कि आज मेरी आज्ञा है तुमको कि तुम लड़ने के लिए जाओ और ये भी आज्ञा है श्री राम लक्ष्मण सुद्रीवाद को मार कर करके आओ जही वीर ये जय वीर याद रखेगा भी काम आएगा जयी वीर महावीर ये पंडितों से कह रहा हूं आप ठीक तो ऐसे सुनिए ये उन्हें मारो जयी वीर महावीर यऊ भ्रातरू राम लक्ष्मण अदृश्य दृश्य मानो वर्वथा तुम बलाधि कहा आज मार करके आना चाहे तुम दृश्य हो होकर मारो और चाहे तुम अदृश्य हो होकर मारो लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत बली हो महाराज अपने बेटे से कहा तुम बहुत बली हो अब तुम मार के आना उसको अब उसने कहा महाराज आज पृथ्वी को मैं वानर से हीन कर दूंगा अध्य निर्वरा निर्वाण राम उर्वीन हतवार लक्ष्मणम्म और आपको प्रसन्न कर दूंगा प्रसन्न नहीं कर दूंगा हुआ आपको बहुत प्रसन्न कर दूंगा करिशे परमान प्रीति और ऐसा करके यहां से चला और चल करके वही काम किया महाराज उसी तरह से फिर अंतर्धान हो गया अंतर्धान हो गया एकदम अब लक्ष्मण जी महाराज तो इसको शुरू से मानना चाहते लक्ष्मण जी कहते मैं ऐसे अस्त्र का प्रयोग करूंगा कि जहां भी होगा मर जाएगा आपको रामाण की फिर याद होगी मुझको तो याद है आपको याद है नहीं जग मखा हाँ? निचर जेते लक्ष्मन मह देते अब लोग शंका करते हैं बुद्धिहीन लोग शंका करते हैं कि जब ऐसी बात है तो लक्ष्मण जी मूर्छित कैसे हुए और लक्ष्मण जी पराजित कैसे हुए अब उसका उत्तर यहां है चौपाई लगेगी ही नहीं जब तक बाल्मीकि जी का ये अंसार पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मण जी कहते महाराज मैं इसको मारूंगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं तो भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम इसको तो नहीं मारोगे इसके साथ सारे संसार के राक्षसों का तुम संघार कर दोनंद कौन तो कहता है कि राक्षसों के हितेशी नहीं कौन तो कहता है कि यह पक्षपाती है राम जी है पक्षपाती लेकिन किसी एक खास वर्ग के पक्षपाती है सबके और तो सामान्य रूप से हमारे सब मम पिय सब मम उपजाए हम जी समर्शी हाँ जी छोड़ो इस इस प्रश्न को नहीं लूगा तो भगवान ने कहा लक्ष्मण एक के लिए सारे राक्षसों को मार डालना ये कहां से कुित है, है? तुम्हें तो ये मार रहा है कह लो क्यों मार डालेगा क्या मर जाओ मार डाल रहा है धन्य हो रघुनंदन ये सुन ले मार मार मार मार रहा है मार खालो, मार डाल रहा है डाल मर जाओ लेकिन एक के लिए अनेक का विनाश मत करो लक्ष्मणस्तु तथा क्रुद्धा भ्रातरंगा किम्रवीत ब्राह्म अस्त्रम प्रयोगक्ष बधार्थम सर्व रक्षस सारे राक्षसों को मारने के लिए अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा भगवान ने कहा कि नहीं कस्य है तो रक्षांसी पृथिव्या हं तुम एक के लिए सबको नहीं मारना है बर्दाश्त करो या आदर्श है रघुवंधन का और क्या शक्ति है सी लक्ष्मण का और क्या आज्ञाकारिता है सी लक्ष्मण में मार, खा, मार रहा है मार खा लो मार रहा है तुम तो मर जाओ लेकिन ऐसा मत श्री लक्ष्मण जलाल जी महाराज शक्ति के रहते हुए भी श्री ठाकुर की आज्ञा मान करके रुक गए अब उसने बड़ा भयंकर युद्ध किया महाराज मेघनाथ ने और एक काम उसने क्या किया कि श्री जानकी जी का माया में स्वरूप बनाया और माया में स्वरूप बना करके उसने हनुमान जी महाराज के सामने जानकी जी का सर काट लिया अब जानकी जी का जब सर काटा तो श्री श्री राम जी हनुमान जी महाराज ने जाकर के भगवान से कहा कि माइक हमारे देखते देखते ऐसा उसने किया है समरे युद्ध सीताम इंद्रजित रावण आत्मज हमारे सामने उसने श्री जानकी जी का सर काट लिया अब भगवान रोण लक्ष्मण जी रो और महाराज सबके सब रोने लगे सब के सब रुदन करने लग गए शोक का साम्राज्य छा गया श्री रामदल में विभिषण जी कहीं गए थे विभिषण जी आए कहे महाराज क्या बात है रुदन क्यों हो रहा है क्या तो अब युद्ध करना बेकार है अब तो हम युद्ध करेंगे नहीं अब तो हम लोग इधर उधर लौट जाएं, अरे कहे महाराज क्या बात बात क्या हुई ऐसा ऐसा हुआ अरे कहो कुछ नहीं है उसने आपको चक्कर में डाल दिया धन्य हो विभीषण जी महाराज इतना बढ़िया उपदेश करने वाले रावण को कि तात राम नहीं नर किताला भुवनेश्वर कर काला अरे वो तो ब्रह्म अज भगवंता व्यापक अजित अनादि लेकिन आज कहते महाराज कुछ नहीं है वो तो आपको चक्कर में डाल गया हाँ हो कहते अरे रामायणी भी लिखा महाराज ये सब उपदेश करते हैं और भगवान से कहते प्रभु कैसे जीतोगे इसको क्या कहते हैं अरे कैसे जीतोगे इसको और वहां कहते हैं राउंड से क्या कहते व्यापक अजित कहते व्यापक अजित अनादि अनंता अब का कर काला और कहते हैं प्रभु तो से कहते हैं ही विधि जीत अब कैसे जीतोगे इसको इसी कैसे जीतोगे तो मैं उसको जानता हूं भगवान हंस पड़े कि उसको तो जानती थे वो आज भी जान रहे हो और हमको जानते तो भूल क्या मरे आप तो चक्कर में आ गए क्या किसके कहे उसके वह मोहित्वा तू प्रति सराक्ष सा अब चला गया आपको मोह में डालकर के बानरों को चक्कर में डालकर के जानती क्यों गया क्यों गया है कहते हम उसको खुद जानते अब वो जाकर के महाराज यज्ञ करेगा आराधना करेगा नुकुम्भिला में और वहां से आकर के एक ग्रोथ का वृक्ष है उसकी नीचे वो वही अभिशार करेगा और फिर उसके बाद वो किसी के मारे मरेगा नहीं आप लोगों को चक्कर पे डाल के हो गया कि ये लोग रोए और हम करें काम इसीलिए हो गया हु? माया मईन महाबाहो ताम विद्विजन का आत्मजाम चैत्यम निकुंभिला प्य तो अब फिर अतः ओमम कर भगवान ने कहा ऐसा कहे बिल्कुल ऐसा है भगवान ने कहा लक्ष्मण कहा अब तैयार हो जाओ ठाकुर जी ने एक ही बार लक्ष्मण को ललकारा है सिर्फ और तो ठाकुर स्वयं चले जाते हैं यह लक्ष्मण स्वयं चले जाते लेकिन यहां ठाकुर जी ने ललकारा है एक जही तम राक्षसम सूतम जहीितम राक्षसूतम याद है आपको अभी मैंने कहा था है? कि उसने कहा जही वीर भगवान कहते हैं जहीितम राक्षस सुतम माया बल समन्वितम उस राक्षस के बेटे को मार के ओ लक्ष्मण उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है उसमें केवल माया का बल है केवल जादूगरी है और उसकी जादुरी को नष्ट करके आओ जहितम रास राक्षस सुतम राक्षसूतम कहने का भाव के उसका आश्रय भी अच्छा नहीं है इसलिए उसको मार कियाओ जहितम रास सुतम माया बल और सबके साथ जाओ जग्राह्म श्रेष्ठम अन्य पराक्रम अब लक्ष्मण जी एकदम तैयार हो गए और गदगद हो गए कि आज मेरे आराध्य ने मेरे स्वामी ने मेरे सर्वस्व आज मुझे आज्ञा राम पाद उपस्पृष्ट पृष्य रामपाद उपस्पृष्य हृष्ट सौमित्री आ सुमित्रा सौमित्री और हृष्ट हृष्ट क्यों महाराज जी क्या हृष्ट प्रसन्न इसलिए हो गए कि आज मेरे ठाकुर ने मुझको को और सौमित्री कहने का भाव की जिसलिए मां उत्पन्न करती है पुत्र आज उसका समय आ गया है तो मां किस लिए पुत्र उत्पन्न करती है कहने का समय तो नहीं है लेकिन दो मिनट के अंदर बात कहता हूं मन में आ गई सी कुंती ने कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन जी को संदेश भेजा अपने पुत्रों को संदेश भेजा कि जाओ कह देना मेरे युधिष्ठिर भीम अर्जुन ने कुल सहदेव को संबोधित करके कि तुम्हारी मां ने कहा है कि ब्राह्मणी पुत्र उत्पन्न करती है उपदेश देने के लिए बैश्या पुत्र उत्पन्न करती है किसी गोरक्षाद के लिए शुद्धात पुत्र उत्पन्न करती है द्विजाति मात्र की सेवा के लिए घोड़ी पुत्र उत्पन्न करती है बोला होने के लिए हे हे बान्डव हे युधि हे भीम, हे अर्जुन हे नकुल, नकुले सहदेव कहरेरा कि तुम्हारी पीर माता कुंती ने कहा था कि छत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है सम्रांगण में लड़ने के लिए लड़ते लड़ते या अन्यायियों का विनाश करने के लिए या स्वयं मर जाने के आज वो समय आ गया है तैयार हो जाओ यदर्थिशन तस् कालो आगता तैयार हो, हो जाओ आज श्री लक्ष्मण जी महाराज जब तैयार हुए मेघनाथ से लड़ने के लिए तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कौन तो जा रहा है कि सुमित्रा नंद संवर्धन जा रहे हैं सुमित्रा को पुत्रवती बनाने वाले श्री लक्ष्मण जा रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज ने अपने शब्द पुष्पांजलि समर्पित किया राम पाद उपस्पष्ट उपस्प सौमित्री कह तो महाराज आज मैं जा रहा हूं मेरे धनुष से निकले हुए बाण रावण की रावणी मेघनाथ के हृदय का विभेदन करके वैसे ही गिरेंगे जैसे हंस जो है नदियों में जाता है कमल वाली कमल कमल पुष्प संयुक्ता कमल पुष्प संयुक्ता सरोवर में जाता है अद्य मत्कार मत सरा निर्भि रावणीम लंकाम अभिपतिष्य हंसा पुष्करणीव इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज बड़ी विशाल प्रतिज्ञा की ज्योति ही आजू, बदे आओ, तो आज बधे बिनुआ तो रघुपति सेवक न कहा आज में जा रहा हूँ महाराज मार किया हुआ? जो सत शंकर सहाय तो मारो रण राम दुहाई ऐसा कहकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज चले और महाराज जब आए तो अब बड़ा यहाँ पर भयंकर युद्ध हो रहा है श्री राम जी षण जी महाराज ने कहा कि हे लक्ष्मण जी महाराज देखो ये निग्रोध देखो और ये नुकुमरा देखो अतम अप्रविष्टम निग्रोधम बलिनम रामनाथ मजम विध्वंसर दीप तय शरथम शास जब तक कोई निग्रोध के पास आवे न इसके नीचे आने के पहले आप उसको समाप्त कर दो जब उसने देखा मेघनाथ ने मेघनाथ तो सारा रहस्य खोल रहा है तो कह अरे दुर्बुद्धि अरे मूर्ख तू तो सोच करने काबिल है, है तेरी सज्जन लोग बड़ी निंदा करेंगे क्यूँकी तुम अपने स्वजन को छोड़ करके स्वजनों के दुश्मन बनकर के दूसरे की रोटी तोड़ रहे है। है? सोच तो दुर्बुद्धि निंदनीयश्च साधु भी स्वजन मुत्सृज्य पर भृत्यत्व आगता देखो दास नहीं कहा सेवक आगता नहीं कहा भित्यत्व कहा शायद मैंने बताया है आपको कि वृत्य दास और सेवक में इसी प्रसन्न बताया मैंने की वृत्त दास और सेवक में क्या अंतर होता है, है? जो रोटी तोड़े महाराज और रोटी के लिए काम करे उसको बोलते हैं वृत्यभृत आगता हम जी विभीषणु जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया पूरा तुम्हें कह नहीं पाऊंगा समय है नहीं एक आदर्श लोग सुनने ले कि धर्मांचित शीलम ही जो जो व्यक्ति जीवन में नोट कर लो इसको जो व्यक्ति धर्म से गिर गया है और जिसका विचार अच्छा नहीं है पापी है उसको हो जाता ऐसे मारा होता है धर्म प्रचील पुरुषम पाप निश्चय त्यक्ता सुखम अवाप्नोति कैसे हस्ताद आशी विषम यथा आशी विषम सर्पम त्यक्ता सुखी भवे है ना इस प्रकार से राम जी और एक श्लोक और बढ़िया कहा है वो भी सुन ले भाई काम की चीज की परस्वानाचहरणम परदाराभिमर्शनम सुहृदाम अतिशंकाच ये तीन दोष जिसमें आ गए बहुत बढ़िया बात है ये तीन दोस्त जिसमें आ गए उसका नाश तो निश्चित है उसको उसको कोई बचा नहीं सकता क्या परस्वाना चरण एक तो दूसरे का धन अपहरण करने ना किसी तरह से एक तो दूसरे के धन को कभी दूसरे के धन में दृष्टि डालो मत हो हाँ। वेद भगवान उपदेश करते हैं उपनिषद उस उद्देश्य करते हैं कि मागृद कश्य सिद्धनम वही लो जो तुमको भगवान ने दिया है तुमको परंपरा के अनुसार या अपने परिश्रम के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो गया है उसी को करो हमारे संतों में कहते हैं कैंकर्ज के बिना कभी भोजन नहीं करना जो कैंकर्ज के बिना भोजन करता है उसकी साधुता नष्ट हो जाती थे राम जी वही कहते हैं कि तेन त्यक्न भुंजी था मागृध कश्य सिद्धन किसी के धन की लालच पत्ते सूर्य के उठवा जिस पारण के हिसाब से समझे परस्वानाच हरणम पराभिमर्शनम पर दाभिमर्शन जो है ये भी बहुत बड़ा पाप है महाराज जी असुरदाम अतिशंका परस्वापहरण पराभिमर्शन जो है ये व्यक्ति को नरक में ले जाता है वो। और राम जी हर, हर के प्रति ही शंका करना और मित्रों के प्रति तो कभी शंका करनी ही नहीं चाहिए सुरेदाब लेकिन मित्र करो भी वैसे जो शंका करने योगी न अति अतिशंकाच सूहृद में अति शंका करना ये त्रय दोषाहया नाश करने वाले दोष हैं अब श्री विभिषण जी महाराज कहते हैं कि मेरा भाई अभिमानी था रा महर्षियों से बैर किया उसने हैं, राम जी और सबसे लड़ाई ले लेता था और इसलिए और बहुत से कहा इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और हे मेघनाथ अब मैं तुमसे बाबी के साथ कह रहा हूँ कि अब लंका नगरी नष्ट हो गई तुम भी नष्ट हो गए और तुम्हारा बाप भी नष्ट हो गया महाराज जी है ने मस्तीपुरी लंका नच नचते पिता तुम्हारा बाप भी समाप्त हो गया ऐसा भीषण जी ने जब कहा और तुम आज ही समाप्त हो जाओगे अब तुम निग्रोध में प्रविष्ट होने की सामर्थ्य अब नहीं रखते हो न प्रवेश तुम न तो राक्षसाधम अरे राक्ष साधम अब तुम वहां जाकर के अपना विचार नहीं कर सकते हो अब जैसा जब उसने कहा उसने सुना जब श्री विभीषण जी महाराज के मुख से अब तो महाराज क्रोधित हो गया अब ऐसा क्रोधित हुआ कि उसको मूर्छित हो गया यहाँ मूर्छित का मतलब क्या है मुंह वैचित्य भाव की उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब और सब और भूल गया ने क्रोध हमको वहां पर जाना है उसके लिए हम प्रयास करें अब महाराज उसने सूर्य को देखा हो एकदम सूर्य को देखा और सूर्य के ऊपर सूर्य को देखा बड़ी बढ़िया बात है, है? सूर्य कौन है कैसे हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज का मुखड़ा एकदम सूर्य मंडल के पैस है और उस पर सूर्य को देखा अर्थात से लक्ष्मण जी महाराज को देखा हनुमत पृष्ठमार उधम उदयस्थ रभिप्रभम और लक्ष्मण जी का भूल गए कल की बात याद करें कल का प्रसन्न था भूल गए जब रात्रि में हम तुमको बेहोश कर दिए थे रात्रि युद्धे तदापूर्वम साई तऊ तौ मया तुम दोनों भाइयों को मैंने मूर्छित कर दिया उसको भूल गये स्मृति नतीज क्या तुमको याद नहीं है तो श्री लक्ष्मण जी महाराज मा, ने कहा वो तो तुमने चोरी की थी अगर इस पौरुष होता तुम में शक्ति होती तुम में सामर्थ्य होता वहा के मेरे सामने युद्ध करते तो हम देखते अब आ गए हो सामने अब तुमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होगा यथा वर्ण पथम प्राप्य स्थितोष्मी तवर राष्ट्र दर्शय दुआ दर्शय स्वाद्य तेजहा वाचा तम किम विकथ वाणी से कहने से कोई फायदा नहीं आओ लो अब महाराज लड़ाई शुरू हो गई अब बीच बीच में यह भी कहें और वो भी कहें कहते भी जाओ लड़ते भी जाए कहते भी जाओ लड़ते भी जाए अब हम कहा तक इनकी बात कहेंगे महाराज एक बात उसने कहा बड़ी गलत कहा बहुत गलत कहा कि राम जी जो हैं राम जी जो है अब हम व्याख्या नहीं करेंगे इसके परम दुर्मती है राम जी परम दुर्मति है और वो छत्री के नाम पर जो कलंक तुम हो राम जी परम दुर्मति और तुम छत्री के नाम पर कलंक हो और एकदम अनार्य हो आज तुमको मरा हुआ श्री राम जी देखेंगे छत्र बंधुम सदान्यम राम परम दुर्मति ही भक्तम भ्रातरम अद्यम द्रक्षति हतम मया मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे और राम जी उसको देखेंगे अब लक्ष्मण जी महाराज को सुनकर हो इतना क्रोध हुआ कि मार डाले अभी बाग बलम तेज दुर्बुद्धे अरे मूर्ख इस प्रकार से जो वाणी का ही बल है उसका परित्याग कर आ सम्रांगण में बल दिखा हुँ? संपादय आओ दिखाओ मुझे अब मार फिर युद्ध हुआ और बहुत तो घमाशान युद्ध हुआ और उस गमासान के बाद गमास नर और महाराज ये उनको जीतना चाहें और वो उनको जीतना चाहें और न ये हार नो न ये थकें और न वो थक लक्ष्मण रावणीम युद्धे रावणश्चापी लक्ष्मणम अन्योन्यम तौ अघ्नत नाम अब इसके बाद विभीषण जी महाराज को उसने मारना चाह लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने उसको बचा लिया लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया चार बाण छोड़े महाराज चार बाण छोड़कर के उसके घोड़ों को समाप्त कर दिया और घोड़ों को समाप्त करने के बाद एक ऐसा लिया कि बड़े फुर्ती के साथ उनके रथ पर जो बैठा हुआ सारथी था उसके सर को समाप्त कर दिया राघवा राघवा श्रीमान शिडक्याद अपाह अब मंदोदरी का बेटा बिना रथ के हो गया घोड़े मर गए सारथी मर गया रथ टूट गया हुँ? अब यहां पर यह दिखाया कि कितना वो चतुर है युद्ध कला प्रवीण है कौन ये तो ना सारथी नहीं है रथ नहीं टूटा है सारथी नहीं है लेकिन फिर भी महाराज युद्ध कर रहा है सारथी के न होने के बाद भी युद्ध कर रहा है महाराज जी बड़े घमासान युद्ध कर रहा है हा? इस प्रकार से जब उसको देखा तो लोग उसकी प्रशस्ती भी किए अब इसके बाद राम जी उसने विभीषण जी की ओर एक शक्ति का प्रहार किया और लक्ष्मण जी महाराज ने उस शक्ति को अपने बाणों से दस टुकड़े में परिवर्तित कर दिया चिच्छेद भूवि अब इसके बाद अंतिम में श्री लक्ष्मण जी महाराज ऐस्त्र को लेते हैं और ऐन अस्त्र को लेकर के धनुष पर चढ़ा करके और उसको अभिमंत्रित करते हैं अब मंत्र से जो तो अभिमंत्रित यही होगा लेकिन सबसे बड़ा अभिमंत्रण क्या है एक श्लोक लक्ष्मण जी वाला कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि धर्मात्मा सत्य संधस् रामोदाशर थिर यदि दशरथ निंदन श्री रामचंद्र परमात्मा मेरे आराध्य मेरे उपास्य देव अगर वो धर्मात्मा है और अगर सत्य संध है और पौरुष में पराक्रम में उनका उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है कोई मुकाबला करने वाला नहीं है अगर ये बात तीनों सत्य हैं तो हे बाण तुम जाकर के आज इस मेघनाथ का विनाश कर दो पौरुण लक्ष्मी राम धर्मात्मा आत्मा सत्य संधस् राम उदासिर यदि पौरुषे चा प्रतिद्वंद तदैनम जयी रामनम अब वह बाण चला और मेघनाथ के कुंडल मुकुट मंडित कीट मंडित मस्तक को काट करके नीचे गिरा दिया प्रमथे इंद्र जी तक कायात पातया मास भूतले अब तो महाराज सब जगह जगह लोग जय जयकार करने लग गए आकाश से पुष्प वर्षण होने लग गया अप्सराएं नाचने लग गईं और गंधर्व जो हैं वो गाने लग गए और महात्मा भी महात्मा क्या करने लग गए महात्मा भी बरसु पुष्प वर्षाणी महात्मा लोग पुष्प वर्षण करने लग गए और अद, अद्भुत काम हुआ और सब लोग कहने लगे श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय राम जी लक्ष्मणों जय तेव वाक्यम बिश्रा वर लक्ष्मण जी महाराज की जय हो जय हो जय हो इस प्रकार से सब लगे कहने लगे अब महाराज जी लक्ष्मण जी महाराज यहाँ से सीधे राम जी के पास जाते हैं है? और पहले जयराम लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पास जाते हैं और श्री विभीषण जी को पहले तो गले लगाया विभीषण जी को विभीषण जी को गले लगाया हनुमान जी को गले लगाया और सबको प्रणाम किया विभीषण अवस्ट्य हनुमंतंच लक्ष्मण तथो रामम अभिक्रम्य सौमित्री ही अभिवाद्य जा करके ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके खड़े हो गए विभीषण जी महाराज ने समाचार दिया कि महाराज संसार का सबसे प्रबल योद्वा रावण का जो प्राण था वह मेघनाथ आज श्री लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा म, अब तो महाराज राम जी के आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलकाए राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी को जबरदस्ती खींचा और खींच करके उनका सिर सू राम जी सतम शिव से उपाध्याय लक्ष्मणम कीर्ति वर्धनम लक्ष्मण जी महाराज हैं ले जाते जाए और ठाकुर जी उठा करके उनको अपने गोद में बिठा दिए लज्जमान बलात्नेत अंकम आरोप्य वीरवान कितना बड़ा सौभाग्य है तमु उपवेश तमुसंगे परिस पीड़ितम अब बार बार लक्ष्मण का मुख देखें और मन में कहें इसने कितना कष्ट किया है इतने दिनों तक तो सोया नहीं मेरा लक्ष्मण इतने दिनों तक तो मेरा लक्ष्मण जागता रहा है? हम सोते रहे ये जगता रहा है? हम देखते रहे और ये बराबर जगता रहा महाराज आज सब लक्ष्मण की तपस्या लक्ष्मण की भक्ति लक्ष्मण की शक्ति सबका स्मरण करके ठाकुर जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान ने कहा हे hey सुषैन मेरे लक्ष्मण को जल्दी से देखो घाव लगा है, इधर इधर सब घाव लगा है, बड़े भारी पराक्रमिक योद्ध्या से लड़े इनको स्वस्थ कर दो अब श्री सुषैन जी महाराज ने क्या औषधि का विज्ञान था उसमें समय जी महाराज ने खाली एक नास दिया महाराज खाली नाक में एक दवाई सुहा दी और उस दवाई के सुहाने के साथ लक्ष्मण जी महाराज तो एकदम ठीक हो गए हो लक्ष्मणाय दद नस्त सुषेरण परम औषधम जो है बहुत रोया बहुत रोया मंदूदरी रोई सारी लंका में रुदन ही रुदन मच गया रावण कहता है की तुमने कई चीजों को छोड़ दिया एक तो मेरे मरने की बात तुम राजा होने वाले थे जब राज्यप तुमने छोड़ दिया लंका तुमने छोड़ दी राक्षसों को तुमने छोड़ दिया अपनी का माता को तुमने छोड़ दिया अपनी पत्नियों को तुमने छोड़ दिया और तुम मुझको छोड़कर के हे मेरे पुत्र तुम कहा चले गए ये वो राज्यम चलंकांच रक्षाश परम तप मातरम मांच भारिया हा या न हा इस प्रकार से बहुत रोया इसका रोना छोड़िए राम जी अब कहता क्या है कि चलो हम सीता जी को मार डालेंगे अब सीता जी को मारने के लिए बार चलाई एकदम चला सीता जी को मारने के लिए सीता जी को मारने के लिए चला एक बात बताऊ आपसे यहां की कथा तो नहीं है कहीं कथा है कृतिवास रामायण कथा है संभव का तो राउंड भी सीताजी को मारने के लिए चलाइए तो यहां कथा है और मंदोदरी भी सीता जी को नाश करने के लिए चली एक कृतिवासी महाराज ने कहा तो मंदोदरी चली कि आज मैं सीता को भस्म हटा दूंगी और सीता जी को समाप्त करूंगी मंदोदरी जब चली अपने भवन से तो शर्मा ने देखा और शर्मा जाकर के भगवती श्री जनक नंदिनी से लगी कहने कि हे श्री सी सीते हे किशोरी जी हम जब से ब्याह करके घर में आई हैं, हमने मंदोदरी की शालीनता को कभी नष्ट होते हुए देखा नहीं इसको कभी कृत्य होते हुए हमने देखा नहीं कभी अनचित शब्दों का व्यवहार करते हुए इनको हमने सुना नहीं लेकिन हे श्री सीते हे राज किशोरी आज ये मंदोदरी कृत्य होकर के मुख से अपशब्द कहते हुए आपकी ओर चली आ रही है बढ़ती चली आ रही है भगवती श्री जनकनंदिनी ने कहा उनका शोक करना अनुचित नहीं है। उनका पुत्र मारा गया है और पुत्र कैसा भी हो लायक हो नालायक हो पुत्र तो प्यारा होता ही है। इसलिए उनका कोई दोष नहीं है अच्छा कोई बात नहीं सीसी सीता उठी और आती हुई मंदोदरी को हे माता हम आपको प्रणाम निवेदन करती हुई आप किसी चरणों में निवेदन करती है आपका बेटा मर गया है और आपके बेटी को मेरे बेटे ने मारा है हे माता आपसे प्रार्थना यह है कि मेरे बेटी की मुझको मार दो सब कुछ कर दो लेकिन मेरे बेटे के ऊपर अपने वागवान का प्रहार मत करना हे हे मंदोदरी हे, हे मंदोदरी आपसे प्रार्थना है हे माता आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र का जीवन तुम बचा दो मंदोदरी के का क्रोध गायब हो गया श्री वास जी बारा लिखते मंदोदरी का टेब गायब हो गया आंखों से आंसू समचलित हो गए झरना झर जर चला मंदोदरी ने कहा आज मैं धन्य हो आज सीता ऐसी बेटी पाकर के मैं कृतार्थ हो एक बार फिर कहो एक बार फिर कहो तुम्हारी माघ तुम्हारे मुख से मां शब्द सुनकर के मेघनाद ऐसे पुत्रों की व्यथा समाप्त मेघनाथ के मरने के बाद मैं तुम्हारी मां बन गई मुझे चाहिए क्या क्या तो पार्थ और जब रावण चला सी किशोरी की बात करने के लिए तो एक देखो भगवान सब बुद्धि देते हैं वो एक महापार्श्व नाम का राक्षस था सुपार्श्व सुपार्श्व नाम का राक्षस था और उस सुपार्श्व नाम का राक्षस उसको मना करके क्यों मारते हो अभी तो आप कितने पराक्रमी हैं आप अपने पराक्रम को नहीं समझेंगे ये मर जाए कुंभकर्ण मर जाए मेघनाज मर जाए सारा संसार आप अकेले राम जी को जीत सकते हैं अब जब अकेले राम जी को जीतेंगे तो फिर क्यों मार रहे हैं जो आपका कार्य है अपना सीता जी को प्राप्त करिए हास भवान प्राप्त मैथिली हाँ? अब ये आशा दिला दी अब श्री सीता भट से निवृत्त हो गया अब इसके बाद ये महाराज राक्षसियों ने बड़ा बिलाप किया है यहाँ पर बहुत विराप किया है हाँ? बहुत बिलाप किया इतना किया और बात युक्ति युक्त पनखा को क्या हो गया अब किसी के किसी का भाई मर गया किसी का बेटा मर गया किसी के मन का सिंदूर पुछ गया था किसी के हाथों की चूड़िया बरक गई थी कोई विधवा हो गई थी है? इस प्रकार से सारी अक्षसियां मिलकर के कहती है ये मरीज सूर विधवा है करोड़ों वर्ष की बुढ़िया और ये बुढ़िया ने जाकर के महाराज राम जी को वर्णन करना चाहा ये दुर्मुखी ने सुमुख का वर्णन करना चाह कथम सूर्य छोड़िए उसको ऐसा सब कह रही कह रही है फिर इसके बाद कहीं रावण की बुद्धि बड़ा बुद्धिमान बनता है आप अपने को और इसको इतने इतने निदर्शन मिले इन निदर्शन मैंने उदाहरण दृष्टान्त इतने इतने निदर्शन मिले इतने इतने उदाहरण मिले लेकिन फिर भी इसको अकल नहीं आई राम जी बैदेहीन विराधम प्रेक्ष राक्षसम तर नाम के राक्षस को जो सी जानकी जी की अभिलाषा करता था उसको एक ही बाण से जिन अभिनंदन ने माल गिराया क्या इतने पर भी इसको अकल नहीं आई अकल तो वही जानी चाहिए थी और चौदह हजार राक्षसों को जिस अकेले श्री ने एक बार मारा अकेले मारा क्या ये निदर्शन पर्याप्त नहीं था कि श्री राम को परब्रह्म परमात्मा समझ करके उनसे उनसे शत्रुता न करता इसके लिए पर्याप्त नहीं था राम जी चतुर्दश सहस्राणी राक्षसाम भीम कर्मणाम और सरई ही आदित्य शंका सही पर्याप्तम तम अरे छोड़ो हो हुँ? छोड़ो इसको इसको पराजित करने वाला जो बाली उस बाली को जिसने एक बार से मार डाला ये सुनकर के भी इसको अकल नहीं आई है? ये उदाहरण पर्याप्त तो नहीं था बालीनम मेरुशंका पर्याप्तम तम जघान बालिनम राम सहस्र नयनात्मजम आदि आदि बड़ा निदर्शन का यहाँ पर अब सुंदर विलाप है महाराज सुंदर का मतलब कि ये गाली नहीं बक श्री बकर सुंदर का हम उसी को सुंदर कहते हैं कि रो चाहे गाओ लेकिन राम जी को गाली मत बको राम जी की प्रशंसा करो रो के करो चाहे गा के करो चाहे हंस के करो राम जी की तारीफ करो और हंसकर के भी अगर राम जी की आप निंदा कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि में तो हंसना बेकार राम जी इस प्रकार उसने उन बहुत किया अब इसके बाद ये रावण कहता है अब मैं स्वयं युद्ध में चलूंगा और स्वयं युद्ध में चलने के लिए तैयार हुआ और इसके पहले और लोगों को भेजा है बानर राक्षसों की सेना भेजा और उन राक्षसों की सेना का सबका संगार हो गया अब ये स्वयं रणांगण में आता है और आकर के कहता क्या है आज मैं एक वृक्ष को काट डालूंगा एक वृक्ष को काट डालूंगा कहता कौन वृक्ष है राम वृक्षम रणे हनमी आज राम रूपी वृक्ष को सम्रांगण में मैं उच्छिन्न कर दूंगा राम वृक्षम रणे हनमी देखो एक वृक्ष राम जी को एक वृक्ष ने और कहा मैंने शायद आपसे निवेदन किया होगा हाँ, हाँ निवास वृक्ष साधु नाम किसने कहा है? तारा ने कहा है। तारा भगवती ने कहा है कि निवास वृक्ष साधु नाम है? ये ये जो जी है महाराज साधुओं के निवास वृक्ष साधुओं के परम सरण्य है साधुओं के आश्रय है भाव कहने का क्या भाव कहने का क्या कि जैसे वृक्ष जो है आश्रय भी देता है और पेट भी भरता है इसी प्रकार श्री रघुनंदन जो है साधुओं को भक्तों को आश्रय भी देते हैं और उनका पेट भी लड़ता है वृक्ष क्या करता है? है अब छोड़ो वहां कह चुका राम जी राम जी राम वृक्ष सीता पुष्प फलप्रदम आज राम वृक्षों में काट वो छिन्न कर तो उसमें पुष्प और फल क्या है कि सीता पुष्प फलप्रदम वो सीता ही सीता रूप ही पुष्प उसमें लगा हुआ है सीता रूप पुष्प उसमें लगा हुआ है और वही पुष्प जो है वही फल देने वाला है सचाशव फलप्रदा वो जो सीतारूपी पुष्प है वही फलप्रद है श्याम जी उसको उच्छि कर दूंगा और उस वृक्ष की डालियां क्या हैं कि उसकी एक डाली नहीं है हो, बहुत है। कोई कोई कोई कोई बहुत कोई कोई कोई कोई छोटी बड़ी मोटी पतली हैं नाम बता दो नाम ही सुन लो जाम्बव कुमुदाह है मार कुमुद नलह द्विद मंगदो गंधमादन हनुमान सुषेण सरबंच हरिथ पहा ये सब अभी कैसी है जैसा मैंने कहा कोई दुबली है कोई मोटी है कोई छोटी है कोई बड़ी है अभी सब कैसे हैं अभी तो इनकी एक ये खाली राम वृक्ष का निरूपण ही दो चार दिन के लिए किसी विद्वान के लिए पर्याप्त है मैं भले नहीं कर पाऊँ लेकिन है है ऐसा राम जी बहुत पर्याप्त है राम जी अब राम जी का और रावण का युद्ध हुआ बड़ा भयंकर धनुष है और दोनों युद्ध कला में प्रवीण है और दोनों अस्त्रता है इस प्रकार दोनों का युद्ध चल रहा है दोनों का बड़ा सुंदर युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है महाराज जी अब लक्ष्मण जी महाराज सामने आगे गए राम जी महाराज के लड़ते लड़ते श्री लक्ष्मण जी महाराज सामने आ गए और लक्ष्मण जी महाराज ने आकर के युद्ध किया और युद्ध करने के बाद क्या लक्ष्मण जी ने कि उसके ध्वजा को काट दिया महाराज ये ध्वजा को काट देना ये, देना, ये बड़ी भारी विजय है महाराज ध्वजा को फहरा देना ये भी विजय भी ध्वजा को काट देना तो राम जी ध्वज मनुष्य सी ऋषम तु तस्द कथा टुकड़े कर दिए उसके धुजा के और उसका जो सारथी था उस सारथी के मस्त को काट लिया सारथी इस चाबी सिरोज कुंडलम जहार लक्ष्मण जब वो ऐसा कर रहे थे उसी समय विभीषण जी महाराज उठे और एक गडा लेकर के चारों घोड़ों को समाप्त कर दिया महाराज जी हम्म राम जी विभीषण आय राम जी विभीषण जी ने खत्म कर दिया तो कोपम आहरय तीव्रम इस प्रकार से जब विभीषण ने जधान आप लुप्त गलया रावणस्य विभीषण सरसवान पर्वतोपमान अब रावण ने क्या किया कि विभीषण की खबर ले लूं अब वो नीचे तो आ गया क्या तुमने मुझे नीचे उतारा तो हम तुमको और नीचे दे जाएंगे अब उसने एक अच्छी सी शक्ति महाराज और कैसी थी बड़ी सुदीप्त थी और वज्र की तरह थी तत शक्ति महाशक्ति प्रदीपता असनी और उसको चिक्षेप किसके लिए चिक्षेप किसके लिए फेंका विभीषण विभीषण के लिए छेप और जो चलने लगी तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने क्या किया तीन बाण लिए उस शक्ति के खंड खंड कर डाले महाराज जी त्रिभी चिच्छेद लक्ष्मण अब रावण ने फे शक्ति जी और अब ऐसी शक्ति ली ये काले नाथी दुरासदाम जो काल काल का भी अतिक्रमण कर दे काल का भी अतिक्रमण कर दे और ऐसी शक्ति ली उन्होंने और जिस शक्ति को जिस शक्ति को कोई काट नहीं सकता था ऐसी शक्ति ली महाराज जी और ये शक्ति महाराज इसमें दहेज में पाई थी जब इसका विवाह हुआ था आपको महाराज जी हंसाने के लिए तो नहीं हंसाने के लिए नहीं कह रहा सही बात है ना ये महाराज इसने इसने्याह में पाया था जब इसका ब्याह हुआ था तो दहेज में पाया था इन माया विहिताम मैं दिया था इसको। इसके ससुर ने और तब से इसको सजो के रखा था कभी प्रहार करने का बढ़िया मौका नहीं पाया फिर आज मैं अपने भाई को ही इससे मारूंगा तो तथस्भावित तराम काले ना दाम जग्राह फुलाम शक्ति उसको हाथ में लिया और जब उसको हाथ में लिया तो श्री लक्ष्मण जी महाराज आ गए सामने लक्ष्मण जी महाराज सामने आ गए सारी उच्च शक्ति उसने लिया उठाया हाथ में अभी प्रहार नहीं किया है सारे लोगों की आंखें कि चकाचौन से बंद हुई और लोगों ने सुना कि आज समझा कि आज राम का वीरद समाप्त तो हो जाएगा राम जी ने जिसको शरण में लिया है आज मर जाएगा दुनिया से उच्छिन्न हो जाएगा लेकिन श्री लक्ष्मण को अपने कर्तव्य के निर्णय करने में विलंब नहीं लगा लक्ष्मण जी एकदम विभीषण जी के सामने आ गए और बाणों से प्रहार किया और बाणों से इतना प्रहार किया कि उसको शक्ति के छोड़ने का अवकाश ही नहीं मिला। उसको शक्ति को छोड़ने का अवकाश ही नहीं मिला। तो तब उसने कहा लक्ष्मण तुमने विभीषण को तो बचा लिया लेकिन इस शक्ति को हम अब उठा चुके हैं इसको फेंकेंगे और इससे तुम ही मरोगे अब एवं विभीषण विमुचित राक्षसम विनिपात्यति आज इस शक्ति से मैं तुम्हारा विनाश करूंगा और ऐसा कहकर के खून जिसको बहुत प्यारा था रुधिर का चखना जिसको बहुत प्यारा था ऐसी शक्ति को उसने श्री लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर प्रहार कर दिया प्राण धातु घातु शक्ति जब आई जब वहाँ से चली हा, हा। जब वहाँ से चली ध्यान दे जब वहाँ से चली तो इधर श्री रघुविंद्र राम खड़े थे वहां से कहते हैं ए मेरे लक्ष्मण तेरा मंगल हो तेरा कल्याण हो ए, शक्ति तू व्यर्थ हो जा तेरा उद्यम व्यर्थ हो जाए अब ठाकुर की आज्ञा को दुनिया में कौन रहे जो मान नहीं सकता महाराज भगवान ने तुरंत कहा स्वस्थ तू लक्ष्मण मेरे लक्ष्मण का मंगल हो मेरे लक्ष्मण का कल्याण हो मेरे लक्ष्मण का कभी अमंगल हो धन्य हो रघुनंदन अपने भक्तों का अपने दासों का इतना ख्याल तुमने रखोगे तो कौन रखेगा रामजी स्वस्थ लक्ष्मण मोगा भव तेरा तेरा तेरा तेरा महत्व मोह हो जाए व्यर्थ हो जाए हथोद्यमा और तेरा उद्यम भी जो लक्ष्मण जी को मारने का है वो समाप्त तो हो जाए ऐसा श्री राम जी ने कहा लेकिन शक्ति तो थी वो आकर के लक्ष्मण जी के हृदय में लग करके गिरा दिया और शक्ति जमीन में लक्ष्मण जी के हृदय को भेदन करते हुए पीठ के रास्ते से निकल करके जमीन में और जमीन में भी बहुत नीचे तक चली गई वो शक्ति सौमित्रे सा प्रविष्टा धरणी चलम जमीन में गई अब श्री राम जी महाराज बंदर निकाले तो निकले ना महाराज अब राम जी आए रावण सामने खड़ा युद्ध कर रहा है रावण बाण पर बाण छोड़ते थोड़ी झड़ा जा रहा है महाराज वो तो सस्ता आप मार डाले इनको आज मारने के लिए आए ना देखो एक तो राम जी का की रणनीति है कल आपने दर्शन किया था आपको स्मरण है भगवान तो ने कहा रा, रावण तुम शांत तो हो गए हो परिश्रांत तो हो गए हो क्लांत तो हो गए हो थक गए हो अब तुम जहा उ शाबाश तुम्हें बहुत ही लड़ाई अच्छी कल स्वस्थ हो गया फिर हम लड़ेंगे एक तो रघुनंदन एक तो श्री राम दूसरी और दूसरी ओर उसके विपरीत आज राउंड को देखें राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी नीचे गिरे हैं राम जी उनके हृदय से शक्ति निकाल रहे हैं और ये बाण पर बाण मारता चला जा रहा है हुँ? राम जी लेकिन अचिंतवा तान बाणान राम जी उन बाणों की परवाह नहीं करते अचिंतवा तान बाणान समास्यच लक्ष्मणम लक्ष्मण को गोद गोद में हृदय से लगा लिया और रामजी उस शक्ति को धीरे से वहां से निकाल लिया तस्कर शक, निष्कर्षत शक्ति रावण बलिरा सर्वेश गात्राति मर्म भेदिना उसको निकाल रहे हैं ठाकुर जी लक्ष्मण जी को हृदय में लगाए हैं और सी हनुमान से कहते हैं हनुमान हे सुग्रीव हे जामुंत आप लोग मेरे भैया को घेर के चारों तरफ से खड़े हो जाए इनके ऊपर कुचित कोई नाधम राक्षसाधम प्रहार न कर दे इसलिए आप लोग सब घेर करके मेरे लक्ष्मण की रक्षा करें अब्रवीच हनुमतम सुग्रीवं च लक्ष्मणम परिवार एवं तिष्ट ध्व और मैं जरा इसको देखता हूं मेरे भाई का मेरे भाई को शक्ति का प्रहार करने वाला मैं इसको देखता हूं राम जी आज संसार देखेगा या तो संसार रावण के बिना हो जाएगा या संसार आज राम के बिना हो जाएगा अरावणम अराम्मा जगद्र क्षतुवाद रा हा, हा, हा, आज संसार दर्शन करे इस युद्ध का तुम युद्ध का और ये देखे कि रावण की क्या शक्ति है राम जी राम जी महाराज ने बड़ा घनघोर युद्ध किया महाराज इस समय बहुत घनघोर युद्ध किया अंत इसका यह हुआ महाराज जी ठाकुर की प्रतिज्ञा तो कभी नष्ट हो सकती नहीं आज ये मरा भी नहीं आज ये मरा नहीं तो आज महाराज जी उन्होंने तो आज कहा है कि आराम अरा अम अम्बा जगत द्रक्ष वान जगत द्रक्षत वान रहा हुं? तो ये मरा तो है नहीं तो मरा तो नहीं तो फिर प्रतिज्ञा कैसे सत्य हुई कि प्रतिज्ञा ऐसे सत्य सत्यु महाराज जी मर तो जाता ही जब ठाकुर ने कहा तो मरता तो भाई लेकिन ये भाग गया महाराज ये गया रवन भाग गया, गया।, गया। हो भयात प्रदुद्राव भयात प्रदुद्राव समेत रावण ये था नीलेना अभिह तो बलाहक जैसे प्रचंड पवन प्रचंड पवन के झकोरे से बा, बादल छिंड भिन्न हो जाते हैं समाप्त तो हो जाते हैं आकाश बिल्कुल निर, हो जाता है, उसी प्रकार से ये रावण से एकदम भाग गया भाग गया, हुँ? अब भाग गया तो भागने वाले को तो मारने में है? कोई दम नहीं है अब ठाकुर हमारे मार भी नहीं सकते अब ठाकुर वो रावण तो भाग गया अभी जब लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर झुके थ्री रामजी महाराज और देखते हैं कि खून से लथपथ हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं और ठाकुर जी ने बड़ा द्रावक बिलाप किया है बहुत द्रावक बिलाप है इस बिलाप को कहने की सामर्थ्य मेरी है नहीं है सोनितार्द्रम इमीरम एक आध कह दे रहा हूँ सोनितार्द्रम इमं बीरम प्राणी प्रियतरम मम पश्य मम का शक्ति योद्धुम स्कूल से लखपत लक्ष्मण को देखने के बाद अब मेरी शक्ति सम्रांगल में लड़ने की नहीं रही हे लक्ष्मण हे मेरे भाई हे सुमित्रानंद संवर्धन हे अप्रतिवीर तुम मुझको जंगल में आते हुए देख करके घर में नहीं रह सके तुमने घर छोड़ा द्वार छोड़ा कलत्र छोड़ा सारा संसार छोड़ा तुमने मेरा वर्ण किया है मेरा, मेरी अभियात्रा तुमने की है इसलिए हे लक्ष्मण आज मैं भी निर्णय कर चुका हूं अगर तुम अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी आ रहा हूं मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ यथईव माम वनम या तम अनुयाति महाद्विती अहम अपनी अनुयास्यामि तथई यमक्षयम् और घर जाके करूंगी करूंगा भी क्या वो माता सुमित्रा जब दौड़ करके आएगी और मुझसे पूछेगी कि मेरा लक्ष्मण कहां है उस मां को मैं क्या जवाब दूंगा और वो माता कौशल्या भले ही मैं उनका एक मातृपुत्र हूं लेकिन मेरी मां ने लक्ष्मण और भरत को हमेशा हमसे ज्यादा माना है और वो मेरी जर्नी जब आंखों में आंसू सुबर्षण करती हुई कौशल्या आएंगी रघुनंदन अगर लक्ष्मण नहीं आए तो तुम ही क्यों चले जाएंगे उस मां को मैं क्या जवाब कहा है कौशल्याम तो है उसको मैं क्या जवाब दूंगा किन्न बक्षा कौशल्याम मातरं किन्न कई और वो वो वो तुमको पुत्र की तरह प्यार करने वाला वो तुमको पुत्र की तरह प्यार करने वाला महाभागवान भागवान महाभार जब भर, भरत मेरे सामने आएगा कि हे स्वामी मेरा मेरा लक्ष्मण कहा है मेरा वात्सल्य भाजन कहा है मेरा लाडला कहा है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा भरतन किन्न वक्श्याम बहुत लंबा विलाप श्री ठाकुर ने किया है उस समय श्री सुखेर जी महाराज जो वैद्य हैं ये वैद्य महाराज जी वाल्मीकि जी महाराज में जो सुखेर नाम के वैद्य हैं बंदर है और ये सुग्रीव के ससुर हैं और ये घर का वैद्य है राम जी तो और तो सब रो रहे हैं राम जी रो हुए सुग्रीव जी रो हुए अंगद रो हुए श्री हनुमान रो हुए सब रो रहे हैं लेकिन सुषेण नहीं रो रहे हैं सुशेण तो बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं हु? सब तो समझ लिए कि मर गए सब तो समझ लिए कि मर गए लेकिन वैद्य अगर रोगी को बगैर परीक्षण किए हुए समझ लिए कि मर गया तो उस वैद्य को प्राण हत्या का पाप लगता है ये शास्त्र में लिखी हुई बात है। तो श्री सुशेण जी देख रहे हैं कि मरे हैं कि जिए हैं मरे हैं कि जिए है कई तो इसमें प्राण तो नहीं है तो हाथ का परीक्षण करें चरणों का परीक्षण करें हृदय का परीक्षण करें धीरे से बड़ी प्रसन्नता से चीख पड़े महाराज प्रभु रोना बंद करिए लक्ष्मणी जिंदा प्रभु रोना बंद करिए लक्ष्मणी जिंदा है राम जी विषादम मा कृथावीर सब प्राणो यम अरिंदम मेरे लक्ष्मण जी ये देखो अरिंदम में दो प्रकार का पाठ है एक तो विसर के संयुक्त है एक विसर के बिना है एक तो सब प्राणोयम अरिंदमह पाठ है एक सब प्राणोयम अरिंदम पाठ है तो अरिंदम जो है वो तो संबोधन है लेकिन अरिंदम बड़ा अच्छा पाठ है सब प्राणो यरिंदम सब प्राण भाव ये लक्ष्मण अरिंदम है प्रभु अभी जीवित है ये ये जीवित होकर के शत्रु का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है प्रभु इनके लिए चिंता मत करिए इनके लिए मत ये, ये अब सर्वथा जीवित है राम जी बिनादम मा कृथा वीरम सब प्राणो यम अरिंदम और श्री हनुमान जी से कहा आप जाओ और वही औषधियां लाओ महाराज जी विशल्य करनी सावर्ण करनी संजीव करनी और संधानी ये औषधिया आप जाके लाओ ऐसा श्री जी ने कहा और हनुमान जी महाराज गए और जाकर के तुरंत उन औषधियों को लाए औषधियों को लाए और श्री सुखेंद जी महाराज ने उसका प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद वही नष्ट समझे लक्ष्मण सुमीघ्रक्ष्मण परिवीर श्री लक्ष्मण जी महाराज एकदम स्वस्थ हो गए ए के साथ एकदम स्वस्थ हो गए महाराज जी अब ठाकुर जी महाराज लक्ष्मण जी जब उठे तो उठ करके उनको हृदय से लगा हुए और खूब उनको उनको उनका मुख है, है और सर सुन करे महाराज बड़े खुश महाराज जी जैसे प्राण ही मिल गया हो देवीत रामु। सस्य जी मालिंग परिया, परिया, एक भाव यहाँ पर बड़ा सुंदर है हुं? मैं एक मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ ना जाने का समय तो कि जा रहा हूँ राम जी जब लक्ष्मण जी महाराज उठे हुं? तो बगल में सुग्रीव जी खड़े थे आंखों में उनके प्रसन्नता के आंसू थे सबके आंखों में प्रसन्नता के आंसू है तो लक्ष्मण जी से सुग्रीव जी ने गदगद कंठ से कहा लक्ष्मण जी एक प्रश्न है मेरा क्या घाव कैसा है दर्द कैसा है व्यथा कैसी है व्यथा कैसी अपने दर्द लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया है उसको सुनकर के श्री राम जी के साथ यहां जितनी लोग बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं ये सब के सब महाराज जी प्रसन्नता से रूने रखते ऐसा जवाब श्री लक्ष्मण ने दिया कैसा दर्द कैसा है घाव नहीं मैंने दर्द भाव का मैंने है ना दर्द कैसा है पीड़ा कैसी है व्यथा कैसी है श्री लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी की ओर देखा इशारा कर दिया समझे नहीं सर इशारा कर दिया कि दर्द कितना है कि इनसे पूछिए, ये बताए शक्ति आपको लगी और दर्द ये बतावेंगे कि शक्ति का घाव मेरे हृदय में है अब इसकी पीड़ा इनके हृदय हृदय घाव मेरी पीर रघु वीर है घाव मेरे व्यथा इनको है दर्द इनको है पूछो कितना दर्द है राम जी ये भक्तों का जीवन दर्शन है ये भगवान की कृपा का समास्वादन है ये भगवान की कुणा की अनुभूति है मैंने एक लाइन में कहा है लाइन तो इसकी पांच सात है राम जी की करुणा और भक्तों की अनुभूति श्री राम जी इस प्रकार से भगवान श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप जल्दी करिए अब जल्दी, जल्दी राहुल को मारिए अब उसके मारने में विलम्ब मत करिए श्री राम जी थम आस्था रावण और राक्षसाधि अब दूसरे दिन महाराज दूसरे रथ पर जो भाग गया था वो याद है कि नहीं आपको वो भाग गया था उसका रथ टूट गया सारथी मर गए घोड़े मर गए और उसका धनुष कट गया निस्त्र हो गया इसलिए वो भाग गया अब वो भागा हुआ रावण आज महाराज फिर आया दूसरे रथ पर चढ़कर के इसलिए कहा अथान्यम रथम आस्था जब रावण आया तो इधर देवताओं की सभा हुई कभी कभी अच्छों को भी बुद्धि बड़ी बहुत बाद में आती है हाँ कभी कभी होता है ऐसा तो अब बुद्धि आ गई महाराज देवताओं को आती तो है कभी कभी बाद में आती समझी तो अब महाराज बुद्धि आई देवताओं को और सब वहां पर एक सभा हुई और सभा होकर के पास हुआ वहां पर कि महाराज इंद्र जी महाराज से प्रार्थना की जाए कि भगवान बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं इसलिए इनके लिए रस भेज दिया जाए स्वर्ग से भूमौ स्थित से रामस रथस्थ से च रक्षसा न समम युद्ध मू युद्ध बराबर नहीं ठीक नहीं है समान नहीं है देवगंधर्व किन्न रहा ऐसे जब इंद्र ने सुना तो इंद्र जी ने मातली को बुलाया अपने सारथी को और कहा कि रथेन नम भूष्टम शीघ्र ही रघुतम तुम रथ को लेकर के और जल्दी से जल्दी श्री राम जी के पास जाओ और मेरी तरफ से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप की रथ पर चढ़ करके युद्ध करें अब मातरी जी रथ को लेकर आए और श्री राम जी महाराज से प्रार्थना की और श्री राम जी महाराज क्या करते हैं उस प्रार्थना को ओम कहकर के स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करके अब ठाकुर जब रथ पर चढ़ते हैं तो उस समय उनकी मर्यादा के दर्शन करें आप क्या करते हैं राम जीता सम्रम्य रम तो ठाकुर जी कहते हैं कि पूज्य की कोई वस्तु हो पूज्य का कोई सामान हो और उस पर कहीं आपको उसको कहीं उसका कहीं उपयोग करना पड़े तो उस वस्तु को भी परिप्रणाम करो अरे ठाकुर जी को प्रणाम करो तो दूर की बात है उस वस्तु को भी प्रणाम करो हुँ? राम जी परिक्रम्य रिक्रम्य अच्छी तरह परिक्रमा की महाराज जी और उसको किया रथ को अभिवादन किया और फिर आर रो तद आ राम जी महाराज अब उस पर चढ़ गए अब उस पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद अब महाराज घमासान युद्ध होना अब आरुभ हुआ बहुत बढ़िया युद्ध हुआ महाराज ये युद्ध तो हम हम जितना पन्ना पलट गए ना अब उतने में कितना युद्ध हुआ है और कितने दिन बीत गए कुछ पता नहीं महाराज जी अब युद्ध हुआ अब तथो तो राम जी राम जी बड़े विलक्षण हैं नटनागर राम जी कभी कभी आए, थक गए क्या करें ऐसा करने लग जाते हैं कभी कभी ऐसा करते हैं क्यों करते हैं किसी भक्त की परीक्षा करनी होती है और तब का उठने में थक गया अब आज एक महात्मा की परीक्षा करनी है ततो तो युद्ध तुद्ध समरे सम स्थितम अब मैं कैसे मारूंगा इसको मैं थक भी गया हूं ऐसा ठाकुर सोच रहे रावणम चादृ तो दृष्ट युद्धा समुपस्थितम अगस्ती जी महाराज आए अगस्त जी ने कहा कि हे रघुनंदन आप सूर्य जी का आराधन करिए सूर्य भगवान का आराधन करिए अभी महाराज इकतीस अध्याय का इकतीस सर्ग इकतीस सर, श्लोक का ये क्या है सर्ग है इकतीस श्लोकों का ये सर्ग है इसका राम भक्त लोग या सूर्य भक्त लोग या सनातन धर्म के लोग इसका पाठ करते हैं छोटा सा स्त्रोत्र है बड़ा बढ़िया है याद हो जाए तो तीन चार मिनट में तीन मिनट में हो जाता है इसका तो पाठ प्रत्येक सनातन धर्म को करना ही चाहिए कोई पुत्र चाहे तो भी इसका पाठ करे कोई स्वस्थता चाहे तो भी इसका पाठ करे किसी रोग की निवृत्ति चाहे तो भी इसका पाठ करे भगवान की भक्ति चाहे तो भी इसका पाठ करे और बुद्धि चाहे तो भी इसका पाठ करे ये वाल्मीकि जी महाराज के लंका में 105वां सर्ग है 31 श्लोकों का इसको हमारे यहां तो सब करते ही होंगे करीब सब सब करते हैं महाराज तत् तो युद्ध परिश्रांतम अब अगस्त जी महाराज ने कहा आप तो सूर्य भगवान की आराधना करिए राम राम महाबाहम सनातनम ये न सर्वान अरीन वत्स समरी विजयिष्यसि अब देख रहे न अब एक दो अक्षर ही इसी ने बता दिया कत तो वत्स अने अगस्त जी महाराज का परमसल्य है श्री रघुनंदन के पाद पद्मों में इसलिए उन्होंने बताया और श्री रघुनंदन का रघुनंदन पर, का परम पुत्र भाव हाँ है इसलिए उन्हीं को उन्होंने अपना मुखड़ा उदास चिंतित दिखाया राम जी ए, राम जी समय थे आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम अविष्कार तुम पाठ करो और जो पाठ किया तो पुरखा प्रसन्न हो गए महाराज हैं है आजकल तो पढ़ जाए लिख जाए और योग्य हो जाए तो पुरखा को कोई याद ही नहीं करता बाप को नहीं याद करते हो सब कहते हैं हमारा बाप ही नहीं है, है? और महाराज जी और ये तो महाराज सूर्य भगवान तो प्रसन्न हो गए कि इतना बड़ा इतना संपन्न और इतना गुणशाली पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात मेरे वंश में अवतीर्ण होकर के और मेरा समादर कर रहे हैं अब सूर्य भगवान भी बड़े प्रसन्न महाराज जी हाँ? और उन्होंने वरदान भी दिया असुरगण मत असुर और कहे आप जल्दी से इसको मारो हो राम जी इसको मारो तो रथम राजो और इसके बाद देखा कि रावण रथ पर चढ़कर करके आ गया है फिर और रामजी उसमें आते साथ क्या किया कि एक बाण लिया महाराज और उस बाण से उसमें मारा किसको मारा मातली को मारा हाँ? मातली को मारा और मातली महाराज जो है मातले बश्य समम आपत रथम रिपो रिपो ये तो रामजी का संवाद है मातली को मारा और जब मातली को मारा तो मातली जी हाय करके गिर पड़े मारा हाय करके गिर पड़े लेकिन हाय में हाय बप्पा नहीं कहा हो हाय में हाय बप्पा नहीं कहा है? तो क्या कहा महाराजी मातली जी ने कहा जय राम जय राम जय राम तब सत बाण है सारथी मारसी परऊ भूमि जय राम पुकार्यसी परऊ भूमि जय राम जय राम ये जय राम रही भाव राम जी मातुरी गिरे कहते मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे राम की विजय को तुम नहीं रोक सकते है मेरे राम की विजय को नहीं रोक सकते हे रावण तुम चाहे जितना प्रयास कर लो चाहे तुम जितनी हत्याएं कर लो लेकिन हे रावण मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे राम की विजय स्त्री को कोई रोक नहीं सकता है राम की विजय तो होगी होगी है तो राम कृपा कैरी कभी रावण को किसी ने सारथी उठाते हुए देखा हो तो बताओ राम कृपा कैरी सूत उठावा है? तब प्रभु परम क्रोध कहा पावा अब तू बच नहीं सकता रावण तूने मेरे सारथी का प्राण घात घातक सारथी प्रा, के ऊपर प्राण घातक वर्ण का प्रयोग किया है अब महाराज है मातरी से कह मातरी अब तुम जरा सा रथ को ठीक से हाँ को, रथं रिपो हो। ये देखो शत्रु का रथ आ गया असमरे अब इसमें अपने को मारने की ही उपाय कर ली है अब चलो जल्दी से और कैसे चलो तो अभिक्लवम असंभ्रांतम अव्यग्रह क्षणम अब तुम अभिक्लव होगी चलो अभिक्लव मने अधीन होके चलो निर्भय होके चलो किसी प्रकार का डर मत करो अभी क्लवम और असंभ्रांतम असंभ्रांतम बने किसी प्रकार का प्रमाद मत करो किसी प्रकार का किसी प्रकार की असावधानी मत करो राम जी अब क्लव असंभ्रांतम और अव्यग्र हृदय क्षम और अपने हृदय को और अपने आंखों को जमा करके चलो महाराज जी हुँ? और इस प्रकार से रथ को जल्दी हकोद प्रणोदय रथम द्रुतम अब ये चला चले राम जी और उधर से वो भी आया अब बढ़िया महाराज द्वैरथ युद्ध हो रहा है अब ये अंतिम युद्ध है समझ लीजिए आप एक तरह से द्वैरथ युद्ध हो रहा है महाराज जी द्वैरथ का मतलब कि दो दोनों लोग रथ पर चाहे और फिर दोनों रथियों का युद्ध उसको बोलते हैं दोईरत जुद, द्वैरथ युद्ध द्वैरथम युद्धम अभवत तथा प्रवृत्तम सुक्रूरम राम राम तदा द्वैरथम युद्धम अभी श्लोक जो है बड़ा भावपूर्ण श्लोक बहुत भावपूर्ण श्लोक है आप लोग इसको नोट करें इसके ऊपर भाव बहुत है ना? द्वैरथम है ना? है, है द्वैरथम मैंने अभी मैंने बताया कि द्वाभ्याम रथाभ्याम प्रवृत्तम द्वैरथम है ना तो राम जी तद सुमह द्वैरथम युद्धम सर्वलोक और अब देखो वो, बढ़िया लड़ाई या बढ़िया काम कब होता है जब दो भावनाएं एक तो हमको कोई मार नहीं सकता हमको कोई मार नहीं सकता ठार से युद्ध करो एक अब तो हमको मरना ही है तो मरते मरते कुछ कर के जाओ वो बात एक तो हमको मार नहीं कोई सकता लड़ो ठार के साथ निर्भय के लड़ो और एक अब तो हमको मरना ही है तो अंतिम में चलते चलते नाम कर जाओ अब यहां दोनों भावनाएं हैं यहां पर है, है ना राम जी की मन में भावना है जेतव्यम और रावण के मन में भावना है मर्तव्यम रावण सोचता है अब तो मरना ही है और श्री राम जी सोचते हैं अब तो जीतना ही है वो कहता है मृत्यु करीब है ये कहते हैं विजय करीब है, है। जेतव्यम ये काकुस्था मर्तव्यम इति रावण वो कहते हैं जेतव्यम जेतव्य मैंने जय अवश्यम भावी निश्चित है कि मुझे विजय मिलेगी और वो क्या कहते हैं अमर्तव्यम वो कहते हैं मरणम अवश्यम भाभी मृत्यु निश्चित है अब ये महाराज बड़ा घमासान युद्ध इस भावना से बहुत दर्श है और सुनो हो राम जी तो युद्ध कर ही रहे हैं रावण तो युद्ध कर ही रहा है इनके युद्ध तो बड़े कलाकार कलात्मक ढंग से हो ही रहे ये दो तो सारथी है वो सार्थ रावण का सारथी और श्री राम जी के मातली ये दोनों भी इतने कलाकारी से अर्थ हा गए बड़ी कलाकारिता हो कभी रथवा को ऐसे ले जाए और कभी ऐसे ले जाएं। और महाराज रथ को चलाने में बड़ी कारीगरी, वो आया बहु विधान सूतऊ सारथ्य जाम गति और जा नीचे गयन रावणम रामो राघवन चापी रावण इस प्रकार वो युद्धो राहाराज अब सब लोग युद्ध अब तो महाराज युद्ध कैसा हो रहा है हो कि भगवान राम ने कहा कि हे बंदरों हे हे रीचों, हे गोलांगुलों अब आप लोग विश्राम करें अब तो ल, कोई रहा नहीं अब आपको लड़ना तो है नहीं तुमने बड़ा परिश्रम किया है ये बड़े खून बहे हैं तुम्हारे बड़ा घाव हो गया है अब तुमसे तुमने सोया भी बहुत दिन से नहीं है विश्राम भी बहुत दिन से नहीं किए हो अब तो ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर आप बैठ जाए और बैठ करके ठाड़ के साथ लड़ाई देखें है? अब तो ठार लड़ाई देखे अब महाराज पर्वतों के ऊपर बैठ बैठ करके वो बानर और रामजी बीच और लांगुल और सब देखे। और देवता भी निर्भय हो गए कि अब तो रोणमा को मरने ही है अब हमारे ऊपर कोई आफत तो ये करेगा नहीं महाराज अब रथ को अपने विमान को एकदम नजदीक सिला करके वो देव है किन्नर वो महाराज आकाश विमानो से भरा हुआ है वो राम जी एकदम भरा हुआ है श्री राम जी ततो देवास, गंधर्वास, सब के सब देख रहे हैं और पर देखते देखते जब रावण के मारने में ठाकुर को विलंब हुआ और ठाकुर को विलंब क्यों हुआ रावण ने रावण ने लड़ाई तो बहुत लड़ी महाराज लेकिन लड़ाई से इसका पेट कभी भरा नहीं क्यों नहीं भरा इसको दो तरह के वीर मिले यह तो इसका नाम सुनके भाग गए और यह ऐसे मिले जो इसको पकड़ के तुरंत ऐसे हाँ। दो प्रकार के वीर मिले हाँ। भाग गए भग गए एकदम भग गए हाँ। रावण आवत अगर ये ना रहे तो हमारी कथा ही न चले अब मुझे यादवाद तो रहता नहीं आटा पोत के हम भंडारी बने अब सब संतों की कृपा है कि कुछ हो जाता है नहीं तो आता होता नहीं ये सब महाराज याद दिला देते हैं आ है? हाँ क्या तो रावण आवत सुने सकोहा देवन तक मेरुगिरि खोहा सब भाग गए महाराज कोई बचा नहीं सब भग गए और यह तो ऐसे मिले की एक कहा तो मुच यती क्या कि रहा की राख अतिन मह रावण तय कंवन सत्य बद मैसा जी दो तरह तो के मिले और आज राम जी ने सोचा कि इस रावण का युद्ध से पेट भर दो सात दिन और सात रात तक तो युद्ध चला सात दिन न दिन में बंद हो न रात में हो, बंद हो न किसी क्षण बंद हो न कलेवा के लिए बंद हो न भोजन के लिए बंद हो न स्नान के लिए बंद हो अभी बता दो अहो रात्र युद्ध चलता रहा महाराज जी एकदम चलता रहा अब लोग सोचें कि क्या बात है राम जी जीत नहीं पा रहे हैं इसको है? तो स्वस्तिक गो ब्राह्मणे लोका शास्वता ये मुनि लोग आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज जी जयताम राघव संख्य रावणम राक्षसे स्वरम बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा वीतराग परमहंस मुनीन्द्र योगीन्द्र सबके सब खड़े हैं और सब देख रहे हैं ब्रह्मलोक सत्यलोक से जल से महलोक से सारे महात्मा आ कर के श्री रघुनंदन रामचंद्र का पर युद्ध देखते हुए रघुनंदन की विजय कीर्ति की अभिलाषा ले हुए सब कोई जय जयकार कर रहे हैं राम जी तो देव श्री राम जी स्व जयताम राघव संखी रावणम राक्षसे एवं जपंता पश्यंस्ते देवा सरषि गणस्तदा बड़ा रोमहर्षित युद्ध हुआ है श्री राम जी का राम रामी और युद्धम सुगोरम रोमहर्षण भयंकर और बड़ा रोमांचक युद्ध हुआ है रोमहर्षणम और इसकी कोई बता ऐसा युद्ध कोई और भी कभी हुआ है अरे क्या हुआ तो है ही नहीं होगा भी नहीं राम जी ये तो यही है गगनम गम गर सागरोपम रम रावण योद्धम राम रावण योरव आस्मा के तरह आकाशमान ही है समुद्र की तरह समुद्र ही है इसी प्रकार राम रावण के युद्ध के तरह तो केवल श्री राम रावण का ही युद्ध है गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम राम रावण योद्धम रावणरव एक ब्रुवंत दृशु तद युद्ध राम रावण राम जी महाराज ने एक सुदीप्त तो बाण लिया और रावण के मस्तक को छिन्न कर दिया महाराज जी लेकिन हे तुरंत फिर जा जम गया हाँ गया। गया। लोग खुश हो गए लेकिन महाराज तदृशम चान्य रावण से फिर आ गया हु? इस प्रकार से एक बार नहीं हो सौ बार सिर काटा है एम ए हो सिर वर्चसाम वर्च सौभा महाराज जी और ये लड़ाई जो बड़ा आनंद के लड़ रहे हैं राम जी और रावण जी बड़ा आनंद के लड़ रहे हैं हाँ कभी लड़ते लड़ते पर्वत पर चले जाएं चलो वहां लड़ रहे हैं है न कभी लड़ते लड़ते पर्वत पर चले जाएं और कभी महाराज आसमान में चले जाएं और कभी फिर पृथ्वी पर आ जाए इस तरह से लड़ रहे हो अंतरिक्षं भूमौ च पुनस् गिरी मूर्धनि तत प्रवृत्तम महद युद्धम तुम रो तुम रोमहर्षण जगह जगह हो हु? और सब जो लोग दे, जहां जहाँ लड़ाई हो वहाँ वहा देखे देवदान यक्षाणाम पिशाचू रग रक्षसा पश्यताम तन महद युद्धम सर्वरात्र अवर्त का मेरा भाव नहीं है श्री गोविंदराज जी महाराज ने लिखा है कि अहोरात्र अवर्तता रात दिन चलता रहा और श्री राम जी माहेश्वर तीर्थ जी महाराज ने लिखा है कि सप्तरात्र अवर्तता है ना सात रात तो चलता रहा अहोरात्र मतलब सर्वरात्र मतलब अहोरात्रम कि मुंगा सप्तरात्र इस प्रकार युद्ध चलता रहा नब देख लीजिए दिन में बंद न हो रात में न बंद हो एक मुहूर्त के लिए बंद न हो एक क्षण के लिए न बंद हो राम का युद्ध विराम ले ही नहीं रहा है नई रात्रिम न दिवसम न मुहूर्तम न राम रावण ओर युद्धम विराम उपगछती अब राम जी लड़ रहे हैं रामजी के जो सारथी हैं श्री मातली जी ते हैं कि स्वामी हमने सुना है कि इस किस समय मरेगा और हमने सुना है किस अस्त्र से मरेगा तो जो हमने सुना है वो समय भी आ गया है इस समय लेकिन वह अस्त्र आपके हाथ में नहीं है इसलिए पैतामा अस्त्र से मरेगा आप पैतामा अस्त्र अपने हाथ में ले ले समय दुसृजास्तमय बधाई तुम अस्त्र पैतामहम प्रभो चूंकि विनाश काल कथित यह सुरैसोद्य वर्तते अद्य मने यहाँ पर आज नहीं होगा भो अद्य मैं अझुन सांप्रतम एवं इसी समय उसका विनाश काल आ गया अब इसको मारे आप पैतामास्त्र से भगवान ने सुम मातली की ओर देखा और देख करके बहुत पसंद हो गए अरे मातली अगर तू न होता तो मुझे कौन बताता और ये तो मुझको मार लेता है? और मैं तो हार जाता है? तेरी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर महाराज ऐसा ठाकुर ने कहा है? राम जी श्री जी और लिया पैता मस्त्र और पैता मस्त्र लेकर के श्री राम जी उसको धनुष पर रख करके है? और अगर विश्वामित्र भगवान के चरणों में हमारी शक्ति हमारी भक्ति है और विश्वामित्र भगवान की मेरी प्रकृपा है अरे अस्त्र तुम जा करके रावण के हृदय को विवील करके इसको समाप्त कर दो महाराज जी वह अस्त्र गया और जाकर के उसने रावण के हृदय का विभिदन कर दिया विभेद हृदय तस्य रावणस्य से दुरात्म सरा सरो रावण हत्वा रुधिराध कृत छवि कृत सातुनीम वो बाण जो है महाराज जी एकदम निभृतवत निभृतवत कहने का मतलब कि बाण बड़ा विनीत है निवृतवत माने विनीतवत है बड़ा ये राम जी के बाण बड़े विलक्षण है महाराज जी गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि भगवान ने 31 बाण छोड़ा हो 31 बाण छोड़ा छाड़े ऊ सारे इकतीस ओ रघुनायक सायक चले मानो कॉल फो हुए चले महाराज फुपकारते हुए चले भगवान ने इकतीसों को इकतीस काम करने की आज्ञा दी भगवान का एक तो जाओ उसके नाभी में लग जाओ और दूसरे जो दूसरे तीस हैं कि बीस तो भुजाओं को अमनिया कर दो और दस जो हैं अरे ऐसा है, काट डालो मतलब है ना दस तो भुजाओं को काट डालो और दस जो है वो काट डाले किसको सर को महाराज जी है ना तो राम जी हमारे साधुओ में अमनिया कह देते हैं अमनिया के बड़े अर्थ है हमारे अमनिया को जो समझे वही सच्चा साधु है।, है अमनिया को आप समझ नहीं सकते हम खाली अर्थ बता भी देवे तो भी गलती हो जाएगा है ना तो राम जी अब वो, वो महाराज जी ओ इकतीस बांध लगे सायक एक ना भी सर सो और अपर लगे भूज सिर करो और भगवान ने कहा सुनो ये इकतीस बाण जो है वो सब तुम एक काम करना कहें क्या कई मंदोदरी को रावण बहुत प्यार करता है और रावण को मंदोदरी बहुत प्यार करती है तो तुम एक काम करना कि उसके आगे जाके बाणों को रख उसके सर को और भुजाओ को रख देना ताकि उसको मालूम हो जाए कि मेरा पति मर गया तुम तो मंदोदर आगे भुज सी सा ये निभृत काट कर रहा हूं खाली निभृतवत काट कर रहा हूं धर सर वहां धरे कौन धर रहा जी वो तो काटे नहीं वो तो धरे धर सर चले कहा जहां जगदीशा धर सर चले जहां जगदीशा चूंकि कृतकर्मा निभृतव और यहाँ पर निमृत कैसे है कि सौ तून पुनराविशत फिर तरकस में आ गए तो तरकस में कैसे आ गए हो खून लगा होगा उसमें राम जी की पीठ पर खून खून लग गया होगा नहीं वो रावण को मार करके पहले पृथ्वी में गए और पृथ्वी में धस करके अपने को शुद्ध कर दिया महाराज खून उन सब धुल गया और पृथ्वी में घुस करके अपने को शुद्ध करके और पुनः आकर के तर्कस में घुस गए महाराज जी अब रावण धाम से गिर पड़ा हो अब जब राम धाम से गिर गिरा गिर पड़ा अभी बंदर भालू रीश देवता गंधर्व किन्नर मुनि महात्मा अब जितने हैं महाराज जी ये सब के सब हाथों में पुष्प लेकर के और पुष्प वर्षण तो करें और जय हो जन ध्वनि धुंदुवित ध्वनि सारे ध्वनियों से वातावरण गूंज उठाना राम जी की जय जयकार मच रही है चारों तरफ हा? और इसी जय जयकार के बीच में अभी कथा इस समय शांति की ओर और, और अगला प्रसंग जो होगा वो उत्तर प्रसंग में आएगा सायकाल इस समय यही विराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम